फिर उठना पड़ेगा जय हो भक्त दर्शन जी जय बह सीनियर एडबोटी भक्त दर्शन जी हाँ हाँ स्वागत हेलो राधे हेलो हेलो जी सेवा में करना चाहता हूँ जय हो जय बड़ी कृपा हो दर्शन भैया कह, कह, जान कुल पड़े शोभा में ठीक पड़ेगा <laughs> थ प्रधानी आगे जगनाथ प्रधारेगी भागवत महापुराण की जय श्री श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा कृष्ण मिनतनु अंत कृष्ण बहिर्गौर गौर, गौर हरि की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 a oh, no. सत्यवती हृदय नंदनोंसो यस्यकमगंत वाग्म ममृत जगत्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षतम लक्षकृष्ण क्षम परम धाम जगद्धा नमा तत्वरा कुल कोपी तस्य हरे पदकमल वंदे हम श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जाते सह गण रघुनाथ सजीव साइम सावधुत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्य श्रीराधापादा सहगणलताश्री विशाखान्विता कांत्या निम्य मुद्दर निचय तत्कर्तस्वराभ वासो विभ्रीश स्मृतरुचिमुखाकतांगं वांगे राधिताथमरसकला के सौभाग्यमत्ता आलिंग्यालाप भंग्या बृजपतन स्मेर य नारायण नमस्कृत <coughs> नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जयमदी वाछाकुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोको ये भक्तिम सुम रघुनाथ श्री जीव में मते तुलसी यत्र दासजीवेद्र तुसी कांगनमेंदमान पुराण पठनम तमो हरिशूर्य नारायण नारायण परम मंगल श्रीमदभागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तदर्गत आज द्वितीय दिवस श्री रागनवा परिवार के द्वारा भावोल्लास प्राप्त करने के लिए उल्लास में दिव्य श्री कृष्ण मुखोल्लास के लिए समायोजित यह भव्य प्रयास भव्य सेवा और इसी सेवा क्रम में पूर्व प्रसंग में श्री शुभदेव जी श्री सूती जी शुभदेव जी के आगमन लीला का निरूपण कर आए थे प्रथम स्कंध में श्रोत्री श्रद्धा निरूपण है अधिकार निरूपण तीन प्रकार के श्रोताओं का वहां निरूपण किया गया अवर मध्यम और उत्तम इनमें अवर श्रोता हैं श्री सूत शौनिक जो कि कर्मकांड के विषय में धर्मशास्त्र के विषय में मीमांसा के विषय में और मुख्य रूप से भगवत भक्ति के विषय में श्रवण करना चाहते हैं सभी विषयों को सुनना चाहते हैं मध्यम श्रोता है श्री व्यास नारद जो ज्ञान मिश्रा भगवत भक्ति का भी रूपण करते हुए अंत में राष्ट्र रूप में श्री कृष्ण प्रेम का निरूपण कर रहे हैं और उत्तम श्रोता है वक्ता है श्री शुक परीक्षित, जो सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण सेवा सुख की प्राप्ति जैसे हो उस भाव को प्राप्त करने के लिए यहां सब कुछ त्याग करके विराजमान हुए दोनों ही भगवत कृपा प्राप्त हैं एक हैं विष्णुराथ और दूसरे हैं ब्रह्मरात दोनों ही महापुरुष होकर के विराजमान गर्भ में जिनके जिनकी रक्षा की वे विष्णुरात परीक्षित और ब्रह्म स्वरूप होकर के ही जो विराजमान हैं परंत कृष्ण के गुणाओं ने जिनको आपिप्त कर लिया हरे गुणाक्षिप्त मती होकर के जो बिरा वे श्री सुखदेव जी आप ब्रह्मराप होकर के बिराइमान है राजा ने जिस ये प्रश्न किया कि जिसकी समीप मृत्यु है उसको क्या कर्तव्य है श्री शुभदेव जी राजा की भगवन निष्ठा देख करके एकदम आनंदित हो गए और जो कृष्ण कृपा का स्मरण करने लगे कि कैसी कृपा इस राजा के ऊपर हुई है कि गर्भ में जाकर के ठाकुर ने दर्शन दिए इनको और इस समय भी अंतिम समय भी इनको श्री कृष्ण चरणांद की प्राप्ति कैसे हो इसकी ही चिंता लगी हुई है यह श्रवण करके विचार करके जो श्री शुभदेव जी मौन हुए और मूर्छा आई जब मूर्छा आई तो स्कंध की समाप्ति हो गई जब मूर्छा दूर हुई उस समय राजा के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए बोले प्रश्न अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ है केवल तेरा कल्याण करने वाला नहीं है सारे विश्व का लोक का कल्याण करने वाला है ज्ञानी भी इस प्रश्न को आदर देंगे क्योंकि मोक्ष साधन सामग्रिया भक्ति एवं गरीय सी मोक्ष की प्राप्ति भी संसार की निवृत्ति भी तब तक नहीं हो सकती जब तक पारक नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए फिर पारक नाम श्री कृष्ण नाम उनका ग्रहण करने से तो प्रेम सेवा सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी श्री हरि ही श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य योग्य, कीर्तन करने योग्य और स्मरण करने योग्य है इनमें कीर्तन भक्ति को बीच में रखा क्योंकि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय नव विधि भक्त पूर्ण नाम हो, हो। कृष्ण नाम वह मूल वस्तु है जिसके द्वारा सभी नौ प्रकार की भक्ति होगी कथा कहने के लिए बैठेंगे पहले कृष्ण कीर्तन करेंगे तो वस्तु का स्फुर होगा श्रवण करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले कीर्तन करेंगे स्मरण करने के लिए बैठेंगे तो जब तक नाम कीर्तन नहीं है तब तक स्मरण नहीं हो सकता जहां पादसेवन अर्चन बंधन दास्य सक्षा आत्मनिवेदन कोई भी भक्ति करेंगे भक्ति नाम के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकती इसलिए नाम ही पूर्ण होकर के विराजमान हैं इसलिए सर्वप्रकाशक होने के कारण देहली दीपकन न्याय से कीर्तन भक्ति को बीच में रखा श्रोतव्य कीर्तितव्य समर्तव्य जैसे देहरी के ऊपर यदि दिया रख दिया जाए तो भीतर भी प्रकाश होता है बाहर भी प्रकाश होता है एकतावांक्ष योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्मलाभ पर कुंसा अंत नारायण स्मृति जितने भी सांख्य योग स्वधर्म उन सब का अंतिम फल यही है कि श्री नारायण की स्मृति हो अंत नारायण स्मृति का तात्पर्य है यह अर्थ नहीं है केवल कि मृत्यु के समय नारायण स्मृति हो जाए अंत का तात्पर्य है संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य एकमात्र भगवत भक्ति में है अंत का अंत का तात्पर्य है शास्त्र का निष्कर्ष भगवत भक्ति है अंत भला सुब भला वो तो है ही नारायण स्मृति श्री नारायण की स्मृति अंत में प्राप्त हो बोले मारे ये ग्रंथ बड़ा तो सुंदर है इसका नाम क्या है बोले पुराण पुराण इसको हम प्रॉपर नाम के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं कि नाम की महिमा का गायन करने वाला पुराण नाम एक निपात शब्द भी है जिसका अर्थ है निश्चित प्रसिद्ध श्रीमदभागवत पुराण है तो प्रसिद्ध के अर्थ में भी नाम शब्द का प्रयोग हो सकता है अथवा नाम को प्रॉपर नाम के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं नाम की महिमा करने वाला गायन करने वाला यह पुराण है हम तो नैलगुण्य में पर थे ब्रह्मलीन होना चाह रहे थे परंतु श्री कृष्ण माधुर्य ऐसा है कि आत्मा रामाच मु निर्गंथा प्यु क्रमेवंती भक्ति जो आत्मा राम हैं वे भी श्री कृष्ण के प्रति अपूर्व प्रीति करते हैं अब यदि डिक्शनरी में यदि आत्मा शब्द का अर्थ देखा जाए तो कम से कम साठ सत्तर अर्थ निकल आएंगे किसी के लिए पुत्र ही आत्मा है किसी के लिए अंग ही आत्मा है कहीं जल को आत्मा कह दिया गया आत्मा शब्द के नजर में कितने अर्थ हो जाएंगे आत्मा का अर्थ होगा अर्थ सातत सतत व्याप्त जो वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो उसका नाम आत्मा होकर के विराजमान है परंतु सबको यदि विभाजित किया जाए तो तीन भागों में हम बांट सकते हैं आत्मा माने शरीर आत्मा माने जीव आत्मा या परमात्मा और आत्मा माने ब्रह्म तीन अर्थों में आत्मा शब्द को बांटा जा सकता है जो शरीर को आत्मा मानने वाले हैं वे भी कृष्ण कथा से आकर्षित हो जाते हैं जो आत्म तत्व का बोध नो दाई अपने स्वरूप को पहचानो इसको जो जानने वाले हैं वे लोग भी आत्म शब्द के द्वारा आत्म तत्व को बोध करने वाला उनको भी आत्मा राम कहा जाएगा और आत्मा का तात्पर्य है जो समय व्याप्त होकर के विराजमान हो और परिंग होकर के विराजमान हो उसको भी आत्मा कहा, कहा जाएगा ब्रह्म को भी तो चाहे ब्रह्मज्ञानी हो चाहे योगी हो और चाहे देहावे हो इन तीनों को यदि मिलाए जाएंगे तो होगा आत्मा राम आत्मा रामा आत्मा राम मिलाकर के अर्थ होगा समास बनेगा आत्मा राम जैसे रामेश्वर रामेश्वर रामेश्वर मिला कर के शब्द बनता है रामाह एक शीर्ष द्वंद में तो भले कोई भी व्यक्ति हो हनुमानी हो चाहे वह आत्मज्ञानी हो या वह ब्रह्मज्ञानी हो श्री कृष्ण लीला ऐसी मधुर है कि वो सबको बरबस आकर्षित कर लेती है जो मननशील है उनका नाम है मुनि निर्ग्रंथा जिनकी सारी ग्रंथियां खुल गई हैं अर्थात जिनकी शिखा की ग्रंथी खुल गई है जिनकी यज्ञोपवीत की गांठ खुल गई है जिनकी कौपिन की गांठ खुल गई है जिनकी पत्नी के साथ में जो ग्रंथ बंधन हुआ है वो ग्रंथ बंधन भी जिनका खुल गया है निर्ग्रंथा, घर में जो आसक्ति है वो आसक्ति की गांठ जिनकी खुल गई है पोथी जो बांध करके चले थे बधना वो बधना की गांठ जिनकी खुल गई है ऐसे जो निर्ग्रंथ है वे भी क्रम श्री शाम सुंदर में आई करते हैं कि वे आत्मा राम होकर के वे राजी माने तो श्री कृष्ण राजूमान हमको भी आकर्षित कर लिया उसी कृष्ण लीला का हम तुम्हारे तो सामने गायन करने के लिए यहां प्रस्तुत हो रहे हैं बोले मारे सुनाओगे तो तब जब कोई सुनने वाला होगा आपको पता नहीं है कि मेरी केवल सात दिन की अवस्था है बोल किसने कितना भजन किया यह मायने नहीं रखता है भजन के बाद में कितनी व्याकुलता उत्पन्न हुई मायने रखती है। खटवांग नाम करके एक राजा थे इन्होंने बहुत दिनों तक देवताओं की सेवा की देवताओं ने कहा तुमको जो चाहिए वो वरदान मांगो इन्होंने कहा कि हमको मोक्ष प्रदान कर दो स्वर्ग के देवता बोले भाई मोक्ष देने की सामर्थ्य केवल दो व्यक्ति में है या तो विष्णु या विष्णु की कृपा से शिव वे भी मोक्ष दे देते हैं और कोई दूसरा मोक्ष नहीं दे सकता है हम तो भोग दे सकते हैं इन्होंने पूछा कि भोग के लिए आयुष्य चाहिए यह बताइए हमारी आयुष्य कितनी बाकी है देवताओं ने कहा तुम्हारी दो घड़ी की आयु है बोले हमको कुछ नहीं चाहिए जल्दी से हमको पृथ्वी के ऊपर भेज दो स्वर्ग से पृथ्वी पर आने में भी आधा घड़ी लगी होगी डेढ़ घड़ी में इन्होंने भगवत चरणारिंद में ऐसा चित्र लगाया कि आया जो विमान उसमें बैठकर के गरुण स्कंध के ऊपर विराजमान होकर के श्रीधे भगवत धाम को प्राप्त हुए इसलिए व्याकुलता मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है so, चिंता मत कर, पूछा था जिसकी समीप मृत्यु है उसको क्या कर्तव्य है इसके दो तरीके हैं एक है हठियोग का तरीका और दूसरा है भक्ति योग का तरीका पहले हठियोग के तरीके को बता रहे हैं कि चित्त मृत्यु का निरोध करने के लिए आसन जीते फिर यम नियम आसन यम के द्वारा अपनी ज्ञान इंद्रियों को भशन करें नियम के द्वारा कर्म इंद्रियों को भशम करें आसन के द्वारा स्थूल शरीर को भशन करें प्रत्याहार के द्वारा विषयों की ओर जाने वाली जो बुद्धि है उसको लौटा करके लाए धारणा के द्वारा संपूर्ण जगत में भगवत श्रीअंग उनकी कल्पना करें यह हुई स्थूल धारणा इसमें भी सूक्ष्म धारणा धारण करें जगत का ध्यान करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि चोर रास्ते से कहीं अहंकार वह घुसाएगा जगत की सेवा करने कर रहे हैं जगत ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म की सेवा करते हैं ये कहते कहते कहीं अपने अहम का ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा अपना जो स्वार्थ है उस स्वार्थ का कहीं ना कहीं पोषण हो जाएगा ऐसी स्थिति में सूक्ष्म धारणा ही श्रेष्ठ है सूक्ष्म धारणा का मतलब है चिन्मय भगवान के स्वरूप का एक सामान्य आकार धारण करना जैसे कोई चित्र है चित्र का एक सामान्य आकार पूरा ग्लांस उसको जो देखा गया उसका नाम है धारणा चित्त से देश धारणा कहते हैं जैसे घोड़े को रस्सी से अस्तबल में बांध देना वह हुआ धारणा दूसरा है ध्यान ध्यान का तात्पर्य है जहाँ भगवान के एक एक अंग का विशेष रूप से ध्यान किया जाए संचिंत भगवत चरणार विंदम वृदयार एक एक अंग का ध्यान किया जाए वो हुआ ध्यान ध्यान का तात्पर्य है प्रत्येक तामता ध्येय उसमें एक तामता की प्राप्ति होना उसका नाम है योग शास्त्र में ध्यान जब ध्यान और ज्यादा एकाग्र हो जाता है तो उसका नाम है समाधि तो धारणा ध्यान समाधि इनको करे समाधि का तात्पर्य है कि तदैार्थ मात्र भानम ध्येय पदार्थ के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी वस्तु का दर्शन ही न हो उसका नाम है दी समाधि <laughs> वैष्णवों की समाधि वह माधुरी आस्वाद समोह एवं समाधि माधुरी आस्वाद समूह उसी का नाम समाधि है माधुरी में माधुर्योहित हो जाना भगवान माधुरी का आस्वादन करते हुए उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु की स्थिति न रही ये वैष्णवो की समाधि है इस समाधि में एक योगी अपने दशम द्वार के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करेगा यदि उसने योग मार्ग का आश्रय ग्रहण किया है कर्म मार्ग का आश्रय ग्रहण किया है तो वह अर्चना मार्ग के द्वारा ब्रह्म प्राप्त करेगा और यदि उसने सकाम कर्म किए हैं तो सकाम कर्म करने के लिए धूम मार्ग के द्वारा वह स्वर्ग जाएगा स्वर्ग से वापस आएगा तो ये गमनागमन करता रहेगा तो एक मार्ग है गमनागम करने का मार्ग दूसरा मार्ग है जहां पर निवर्तन थे तमाम परम ममो जहां जाकर के कोई दोबारा लोट करके नहीं आए इस ध्यान को करने के लिए इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए सद्य मुक्ति या क्रम मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करने के लिए साधक का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने इस चित्व को बशम करे शास्त्र कहते हैं हमारे वृंदावन के रसिक भगवत रसिक जी उनकी एक साखी है कि कहा मोड़ाए मूल कमंडल काठ को कहा कि ये अभ्यास वेद बहुपाठ को कहा जिए चिरकाल बरस सो को हाथ न आयो एक पसेरी आठ को आजकल तो समझते नहीं है पसेरी आठ का क्या होता है और पुरानी जो तोल थी उसमें आठ पसेरी का एक मन होता था मन से छटाख इसकी तरह से तो आठ पसेरी का मन होता था तो हाथ ना आयो एक पसेरी आठ को मन एक मन को यदि बशम्य नहीं किया तो केवल बेश मात्र धारण करने से कुछ और लाभ नहीं होता है इसमें मन को श्री भगवत चरणार्य में साधक को लगाना चाहिए इस समाधि को प्राप्त करने के लिए इस अष्टांग योग हठ योग को प्राप्त करने के लिए चित्तवृत्ति का विरोध यही योग की प्रमुख प्रक्रिया है इस योग के लिए साधक को कहीं वैराग्य धारण करना पड़ेगा और वैराग्य धारण करने के लिए वह यह विचार करे कि इस संसारी जन की तीन जने प्रशंसा करते हैं शबिट बरावोष खगर खरई संस्कृत पुरुष पशु कुत्ता सुअर और ऊंट, तीन जने इस संसारी जन की प्रशंसा करते हैं कुत्ता ये कहता है भैया मेरा जैसा कोई ठो ठिकाना नहीं कभी इस चौखंडी पर बैठ गया कभी उसी चबूतरे पर आकर के बैठ गया ऐसे तेरा भी कोई ठो ठिकाना नहीं है तू मेरा भी बाप है अनाश्रय के अर्थ में कुत्ता उसकी प्रशंसा करेगा वराह सुअ वो कहता है जैसे मैं गंदगी में मुंह मारता डोलता हूं इसी प्रकार तू भी श्रेष्ठ वस्तुओं का त्याग करके विषयों में आसक्त हो रहा है तू मेरा भी पूजनीय है तो विश्वाशक्ति के कारण सुअर का वह पूजनीय होगा और ऊंट वह अभिमान के कारण ऊंट का भी वह व्यक्ति पूजनीय होगा ऊंट जैसे विचार करता है कि मैं सबसे बड़ा हूं जब पहाड़ के नीचे आएगा तो भले वो अपने आप को छोटा करके माने तो स्वमी बराहोष्ट्र खरई गई श्वा मनकुत्ता ज मन और उष्ट्र मन ऊट ये तीन लोगों के द्वारा संस्कृत पशु एक हो एक विषया शक्ति व्यक्ति वह प्रशंसनीय होकर माने ये थोड़ा कठिन मार्ग है और इस कठिन मार्ग में भी अंत में जाकर के भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि जयमिनी ऋषि ने निरूपण किया श्री पतंजलि ऋषि ने निरूपण किया कि ईश्वर प्रणधाना योग का भी अंतिम फल जो है वो ईश्वर प्रणधान है ईश्वर की सेवा ही है तो बिना भक्ति के योग में आत्म का बोध भी नहीं हो सकता है इसलिए हमारे सामने आप भक्त मार्ग का ही निरूपण करेंगे हटियोग से काम नहीं चलेगा वो ही परम श्रेय कर मार्ग है श्री शुभदेव जी बोले कि श्री कृष्ण कथा श्रवण करने से नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद्य सेवन ये नौ प्रकार की जो भक्ति है इन भक्ति को करने से जैसे परम फल की प्राप्ति होती है और भय की निवृत्ति होती है भाई की नृत्य के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति जैसे भक्ति के द्वारा होती है वैसी किसी दूसरे प्रकार से नहीं होती है इसलिए अब हम तो तुम्हारे सामने श्री भक्ति योग का निरूपण कर रहे हैं पठ का और भक्ति योग का दोनों का निरूपण तुलनात्मक दृष्टि से किया गया जहां भी तुलना की जाती है वहां किसी की निंदा करने के लिए नहीं की जाती है एक सामान्य नियम है न्याय का स्वमतम स्थापित निंदा निंदा, निंदा किसी निंद की निंदा करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है अपने मत की स्थापना करने के लिए ही प्रवृत्ति होती है परंतु ये जो भक्ति मार्ग है ये भक्ति मार्ग एकमात्र कृपा का मार्ग है यह प्रमाण का मार्ग नहीं है यह प्रमेय का मार्ग है श्री बल्लवाचार्य श्री हरराय विशेष रूप से निरूपण करते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वह प्रमेय मार्ग है वह प्रमाण का मार्ग नहीं है इसलिए सर्वप्रथम श्री प्रियालाल उनके श्री में श्री शुभदेव जी अब नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं और नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत करके आगे भक्त मार्ग का प्रतिपादन पूरे ग्रंथ में करेंगे पहले योग मार्ग का वर्णन किया अब भक्त मार्ग का वर्णन करेंगे नमो नमस्ते सुषहाय साम विदुर का मुह योगिनाम निस्त साम्याये न राधसा स्वधामन ब्रह्म रमस्य ते नी प्रियालाल के श्री में हम वंदना कर रहे हैं जहाँ प्रिया शक्ति आह्लादी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमग इच्छा सखी अमु स्वस्वरूप में श्री श्याम सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं रस का स्वरूप का परम आस्वादन तभी प्राप्त होगा जबकि वो जो आनंद पदार्थ है वह आश्रय और विषय दो रूप होकर के विराजमान होगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होकर के विराजमान होगा तो उसका आस्वादन प्राप्त होगा केवल एक पदार्थ हो तो आस्वादन की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए अपने स्वरूप का स्वयं आस्वादन करने के लिए आस्वादन कराने के लिए भी वो जो एक पदार्थ है वह एक पदार्थ ही सदा ही आस्वाद भी बनकर के विराजमान श्री श्याम सुंदर आनंद स्वरूप हैं श्री भुष्वानंद ने आप आह्लादमी शक्ति महाभारत स्वरूप मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा होकर के श्री राधे विराजमान है प्रिया लाल इन दोनों की जो इच्छाएं हैं एक दूसरे की सेवा करने की वे इच्छाएं ही सखी होकर के विराजमान हैं और श्री युगल सरकार का श्रीअंक वही श्रीमद वृंदावन धाम होकर के विराजमान इस प्रकार चारों चीज अलग अलग नहीं है एक ही तत्व कहीं ही धाम तत्व होकर के कहीं सखी तत्व प्रिया और लाल तत्व होकर के चारों एक साथ विराजमान है वे यादवों में परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान विदूर का स्थायी मुख्य योगी नाम उनके माधुर्य का आस्वादन यदि उनकी कृपा से प्रेम रूपी बीज श्रीमद गुरुदेव ने जब मंत्र दीक्षा प्रदान की तो जो बीज हृदय में बोया गया और उस बीज को यदि साधन भक्ति के द्वारा नियम के द्वारा कहीं सिंचा गया मानी नियम पूरा किया गया संख्या पूर्वक किया गया तो संख्या पूर्वक करने पर उस कृष्ण नाम रूपी बीज में दो अंकुर उत्पन्न होंगे दो पत्तियां उत्पन्न होंगी क्लेश और शुभदा साधन भक्ति उत्पन्न होगी वो साधन भक्ति ही कहीं अधिक परिपाक को प्राप्त होकर के भाव भक्ति और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में फलदानी फलदायिनी होकर के विराजमान होगी तो श्री कृष्ण कृपा वही प्रेम के रूप में अंत में विराजमान होगी कोई जनों को उनका दर्शन नहीं होगा उनका माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा श्री कृष्ण ने अपने चरण को काली के सिर के ऊपर स्वयं जबरदस्ती स्थापित किया परंतु उसको अनुभव क्या हो रहा है कि कोई मुदगर से मेरा सिर टूट रहा है जिन चरणों को श्री विश्वानंद ने अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करते हुए संकोच करती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्षों जो की चरणों को न लग जाए तो जो चरण इतने कोमल होकर के विराजमान वे ही चरण अत्यंत अत्यंत कठोर होकर के प्रतीत होते हैं तो बिदूर काष्ठाएगी नाम जो कयोगी हैं उनको उनका दर्शन नहीं है नरस्त साम्यात शय न राधसा वे श्री श्याम सुंदर अपनी ही आह्लादमी स्वर शक्ति श्री किशोरी जी के साथ में सर्वदा सर्वदा बिराजमान है राधसा अपनी ही संपत्ति स्वरूपा अपनी ही सिद्धि स्वरूपा श्री राधिका के साथ में भी विराजमान है राधिका के समान ही कोई नहीं है तो बढ़कर के तो होगा ही कहा निरस्त साम्या जब सामने ही नहीं है तो अच्छेता कहां से आएगी ऐसी के साथ में जो विराजमान हैं, कहा विराजमान है, है? स्वधाम ब्रह्मणि, निज धाम श्रीमद वृंदावन में जो सर्वदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं इस प्रकार प्रिया लाल सहचरी वृंदावन इन चार स्वरूपों के साथ में उनकी लीला का जहां परिपूर्ण रूप से प्रकाशन हो रहा है वह परम, परम रस में स्वरूप है ब्रह्म में स्वरूप में इन चावों का प्रकाशन नहीं है इसलिए ब्रह्म की भी अपेक्षा यह रसात्मक जो स्वरूप है वह अधिक प्रिय होकर के विराजमान है उनको हम प्रणाम कर रहे हैं वे कृपा करके मेरी वाणी को पवित्र करें मेरी वाणी को अलंकृत करते हुए विराजमान हूं एक बात श्री नारद जी ने ब्रह्मा को भगवत स्वरूप का स्मरण करते हुए देखा पूछने लगे मारे जगत के ईश्वर होकर के आप किसका आराधन कर रहे हैं ब्रह्मा अपने चार हाथों से अपने आठ कामों को बंद करने का सफल प्रयास कर रहे हैं अंत में बोले बोले बेटा तू जो मुझे ईश्वर कह रहा है तत्त्वतः तत्वता आदर में कह रहा है तत्त्वतः मैं ईश्वर नहीं हूं मैं उनके द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं करने वाला होकर के ही विराजमान हूं उनकी माया उनके सामने कभी भी उपस्थित नहीं होती है वह छिपी हुई ही सर्वदा सर्वदा विराजमान होती है उनके पीछे ही वो सदा रहती है उसी प्रभु के द्वारा प्रभु की माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना की जाती है सेठ जी बैठे हुए हैं अपने एसी रूम में और नौकर कमरे की सफाई कर रहा है जो धूल उड़ेगी वो किसके ऊपर गिरेगी नौकर के ऊपर सेठ जी, जी के ऊपर नहीं निकलेगी परंतु कहलाएगा यही कि सेठ जी के कमरे की सफाई हो रही है ये जी का कमरा है, ऐसे ही माया के जितने भी कार्य हैं, वे सारे कार्य ईश्वर के कार्य ही कहलाते हैं वे माया के कार्य नहीं कहलाएंगे सेवक के कार्य स्वामी के कार्य ही कहलाएंगे इसलिए श्री प्रभु अभिन्न निमित्त उपादान कारण ही कहलाएंगे भले वे माया के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं माया शक्ति के माध्यम से कोई कार्य करते हुए विराजमान श्री प्रभु जब किसी अनित्य वस्तु को अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं उसका नाम है जन्म उस वस्तु में जब वे स्वयं प्रवेश करते हैं तो उसका नाम होता है आविर्भाव क्योंकि यदि श्री प्रभु जीव के भीतर प्रवेश नहीं करें तो चेतनता नहीं आएगी अंतर्यामी के बिना जगत की किसी भी वस्तु के भीतर भी यदि वे प्रवेश नहीं करें तो उसमें भी अपने आप को प्रकाशित करने की क्षमता मैनिफेस्ट करने की क्षमता नहीं आएगी तो कल कल में भी वे व्याप्ते हैं और दृष्टा में भी व्याप्ते हैं दृष्टा और दृश्य दोनों के भीतर विद्यमान है भगवान का यह कहलाता है समागम भगवान का तीसरा जो स्वरूप है वो है आविर्भाव कभी जगत की रक्षा करने के लिए वे समय समय पर तो मत्स्यपूर्ण राह रूप में आविर्भाव भी धारण करते हैं और उनके हृदय में उनके स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करना इसका नाम है धारणा श्री में चार चीजों का उल्लेख करते हैं जन्म जन्म का तात्पर्य है का प्रकाश में आना समागम का तात्पर्य है उसमें अपने आप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होना आविर्भाव का तात्पर्य है कि भगवान का चिन्मय रूप में प्राकृत जगत में भी दृष्टिगोचर होना अवतार काल में वो है आविर्भाव और धारणा का तात्पर्य है कि दृश्यमान जगत में भी भगवान के स्वरूप की कल्पना करके अपने लक्ष्य की ओर ही अपने आप को केंद्रित करना श्री भगवान ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की और शास्त्र कहते हैं कि त्रपाद ऊर्ध्व उदय पुरुष पादो सेहा भवत के भूभ स्व ये तीन तो एक पाद विभूति रहे और इसके बाद में महाजन तप महा एक हैं एक ये त्रपाद ऊर्ध्व होकर के ऊपर होकर के विराजमान हुए और इस प्रकार संपूर्ण पुरुष उनके द्वारा उस ब्रह्म तत्व की ही निरंतर निरंतर आराधना की गई भगवान ने समय समय पर अनेक अनेक अवतार धारण किए और उन अवतार धारण करके कृष्णावतार ये विशेष रूप से परम उपासना होकर के विराजमान हुआ महाराज श्री कृष्ण ही परम उपास्य हैं। ये जो आपने इस पूरे प्रकरण के द्वारा अंत में जो निष्कर्ष निकाला उपास्य तत्व तो जीव नहीं है उपास्य तत्व तो जड़ जगत नहीं हो सकता है उपास्य तत्व तो वो होगा जिसमें ईश्वरता तार विभू होकर के विराजमान मैं ईश्वर तो हूं परंतु तो अपने कुर्ते का ईश्वर हूं आपके कुर्ते का ईश्वर नहीं हो सकता तो मेरा जो स्वामित्व है वो सीमित है मेरा भी सीमित है, मेरा ज्ञान भी सीमित है परंतु जो जाल और चेतन सभी का नियामक होकर के विराजमान है वही परम परम उपास्य होगा इससे जीव उपास्य नहीं है जगत उपास्य तो नहीं है उपास से है जीव और जगत इन सब को नियंत्रित करने वाला वही उपास से होगा और वो परतत्व श्री कृष्ण है ये आप में अपने इस पूरे विवेचन के द्वारा स्थापित किया ज्ञान ब्रह्मा को कहां से आया जिस समय ब्रह्मा का जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड कमल काप रहा था तेज आधी आ रही थी समुद्र ऊंची ऊंची लहर ले रहे थे समुद्र और उस लहर लेने में ब्रह्मा को ये लगा कि अब अब अब मैं मैं गिरा, अम्में मरा, मरा। इतने में ही आकाशवाणी हुई तप तप ता और पा, ये दो अक्षरों को ब्रह्मा ने सुना इससे पता लगता है कि ठाकुर ने ब्रह्मा को कहीं प्रणव रूपी बीज मंत्र भी दिया काम गायत्री रूपी बीज मंत्र भी प्रदान किया और ब्रह्मा ने जिस समय उस मंत्र का जप किया तो उस मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा का सारा भय दूर हो गया और ब्रह्मा ने उस वायु और जल इनको पी लिया माने भय को पी लिया भगवत भक्ति का आश्रय है तो निर्भयता की प्राप्ति होती है कहीं नी ब्रह्मा ने उस समय उस जल का वायु का पान कर लिया है भगवान ने ब्रह्मा को बैकुंठ धाम का दर्शन कराया अपनी चिन्मे धाम का और चार श्लोकों में श्रीमदभागवत का उपदेश प्रदान किया सबसे पहले ज्ञान तत्व का अनुरूपण किया अपनी तर्जनी उंगली को अपने भक्षस्थल से लगाते हुए भगवान कह रहे हैं कि अहमेवा वग्रे पश्चात अहम योग सोच में हम सृष्टि के पहले में था सृष्टि जब है तब मैं हूं सृष्टि के बाद में भी मैं ही रहूंगा जो सबका कारण है और जो अविनाशी है लय विक्षेप से रहित होकर के जो विराजमान हैं, वही तत्व तो भाष्य है ये ज्ञान तत्व का उपदेश प्रदान किया परंतु तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जो ज्ञान तत्व तो है वो अपनी कूटस स्थिति में चेष्टा से रहित होगा उसमें कहीं कोई गुण नहीं हो सकते हैं प्राय ज्ञानीजन ये कहते हैं कि कूटा स्थिति में आकर के एप्सुलट स्थिति में आकर के जो परतत्व है उसमें कोई चेष्टा नहीं रह सकती है उसमें कोई गुण नहीं रह सकता है एक्शन और क्वालिटीज इन दोनों से वो रहित होगा परंतु तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है वो विज्ञान से युक्त होकर के विराजमान है और उसके विज्ञान तत्व का निरूपण करते हुए श्री भगवान कह रहे हैं ऋते थे तो न प्रतीयत तो चात्मनी तद विद्यात्मनो माया यथा भाषो यथातमा कि यदि ठाकुर का आश्रय ग्रहण नहीं किया है तो माया सत्य करके और उपास्य करके प्रतीत होगी ऋत्य अर्थम अर्थ माने भगवान उनके बिना यतीये तो उपास्य रूप में जगत दिखेगा न प्रतीयत तो चातमनी जब भगवान का स्मरण किया जाएगा तो ये जगत की उपास समाप्त तो हो जाएगी तद विद्यात्मनुमाया ये भगवान की माया है माया दो प्रकार की है एक माया है गुण माया दूसरी है जीव माया गुण माया के द्वारा संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ और जीव माया के द्वारा ये जगत मेरा है अहमता ममता की जो भावना है यह जीव माया के द्वारा उत्पन्न हुआ जैसे हल्दी का के साथ में चूना का एक गुण है कि वो हल्दी के साथ में मिलेगा तो लाल रंग को प्रकट कर देगा ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया जब जीव के साथ में मिलेगी तो जीव में अहमता ममता उत्पन्न कर देगी तो माया के दो स्वरूप हुए माया का एक स्वरूप हुआ जगत की रचना करने वाली गुण माया और दूसरा माया का स्वरूप हुआ कि जीव के संपर्क में आकर के वह माया कहीं ना कहीं जीव में मैं और मेरा यह भाव उत्पन्न कर देती है इस माया के कारण कहीं बंधन उस जीव को प्राप्ति की प्रा, प्राप्ति हो जाती है यो हो गया विज्ञान ज्ञान ज्ञान पर विज्ञान समझ में तब अब तीसरी वस्तु आई रहस्य रहस्य क्या है बोले इस आमता ममता को दूर करने का एकमात्र उपाय है वो रहस्य है भगवत भक्ति रहस्यम भक्ति ही भक्ति ही रहस्य है जीव का ये जो अज्ञान है ये भक्ति के द्वारा ही दूर होगा उस भक्ति को प्राप्त किसके लिए किया जाए कैसे प्राप्त किया जाए उसका उपाय क्या है बोले एकतावधेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासन आत्मनाभिया व्यतिरेक के द्वारा श्री गुरुदेव के चरणानंद का आश्रय ग्रहण करके एकतावधेव जिज्ञासन उस भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए ये जाना तो चार श्लोक नहीं है ये संपूर्ण जो दर्शन उस दर्शन का सार होकर के विराजमान है दर्शन का तात्पर्य है पर तत्वम येन जिसके द्वारा पर तत्व को जाना जाए उसका नाम दर्शन है दर्शन और फिलोसफी दो अलग अलग वस्तुएं हैं समानांतर नहीं हैं फिलोस का अर्थ है ज्ञान और सूफिया का अर्थ है प्रीति ज्ञान से प्रेम करना यह फिलॉसफी परंतु दर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का बोध साधन का बोध और परतत्व का बोध हो करके उस परतत्व को कैसे प्राप्त किया जाए इसके मार्ग को जानना ज्ञाता ज्ञे और साधन इन तीनों के मार्ग को जानना उसका नाम है दर्शन तो दर्शन एक अलग चीज है फिलोसफी अलग चीज है भगवान ने जिस समय इस दर्शन तत्व तो को निरूपण किया मैंने ज्ञान तत्व तो में हूं मेरी माया शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण विस्तार है उस माया की निवृत्ति का उपाय वह साधन भक्ति है और भक्ति को जानने के लिए गुरुदेव का चरणाश्रय ग्रहण करना चाहिए इन चार तत्वों का जिससे निरूपण किया ब्रह्मा कृतकृत होकर के विराजमान हुए और ब्रह्मा ने इसी ज्ञान तत्व का श्री नारद जी को आगे उपदेश किया और नारद को उपदेश करके वे विराजमान हुए आश्रय पदार्थ इसके द्वारा यही निरूपण किया गया कि श्री कृष्ण ही परम परम आश्रय है अभी अभी सिद्ध कर चुके थे कि जीव चेतन होने पर भी सीमित है इसलिए उपास्य नहीं जगत जड़ है इसलिए वो उपास्य नहीं जीव और जगत दोनों का जो शासक है वही परम परम उपास्य है यही श्रीमद भागवत का एकमात्र तात्पर्य और आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण ही आश्रय पदार्थ होकर के विराजमान है ये हमने तुम्हारे सामने ब्राह्मकल्प का निरूपण किया ब्रह्मा कैलेंडर में पंचांग में जो पड़वा का दिन है उसका नाम है श्वेत बराह कल्प जैसे हम पड़वा द्वितीय तृतीया ये तिथियां होती हैं ऐसे ही श्वेत बराह कल्प श्वेत बराह कल्प माने ब्रह्मा का दिन और श्वेत बराह का तात्पर्य है ब्रह्मा का पड़वा का दिन इस समय भी श्वेत बराहकल्प चल रहा है श्वेत बराह कल्परी संकल्प में यही बोलते हैं ब्रह्मा का आधार जो दिन है आधी उम्र वो कहलाती है ब्राह्मकल्प और ब्रह्मा की पीछे की जो उम्र है वो कहलाती है पाद्मकल्प अब पाद्मकल्प का हम तुम्हारे तो सामने वर्णन कर रहे हैं जिसमें श्री विदुन मैत्री संवाद के द्वारा अपूर्व ज्ञान का उपदेश किया गया ब्रह्मा जी को तो ये उपदेश किया ही गया था आगे जैसे उपदेश किया गया उसका निरूपण किया जा रहा है राजा बोले महाराज श्री बिदुल मैत्र संवाद जिसके द्वारा सिद्धांत का ज्ञान का उपदेश किया जाएगा उसका हमारे सामने वर्णन करें श्री शुभदेव जी कह रहे हैं सुनो यदा तो राजा स्वुतान असाधुन पुष्ण न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातर जमषसान प्रवेश क्षा भवने दाह बोल जिस समय धृतराष्ट्र की बुद्धि अपने पुत्रों में और अपने बड़े भाई पांडू के पुत्रों में विषम थी इन्होंने पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राष्ट्र गद्दी पर बैठे बड़े भाई पांडू हैं पांडु को पांडु रोग हो गया पीलिया का रोग हो गया जिसके कारण वे जल्दी से समाप्त हो गए राज्य गद्दी मिलनी चाहिए थी युधिष्ठिर को पांडु के बाद में, बड़े पुत्र थे, उनको राज्य गद्दी नहीं मिली क्योंकि वे अभी छोटे थे और केयर टेकर के रूप में धुतराष्ट्र को राज्य गद्दी के ऊपर बैठाया गया कि जब तक पांडव बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक तुम राज्य को संभालोगे परंतु एक बार जिसको कुर्सी मिल गई वो कहीं छोड़े धतराष्ट्र ने पांडवों को विष खिलाने का प्रयास किया अग्नि के घर में जलाने का प्रयास किया और पांडव अंडरग्राउंड हो गए बाल काल बाल काल में अपने कईोर अवस्था में ही अंडरग्राउंड हो गए बारह वर्ष तक घूमते रहे छुपे हुए द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव प्रकट हुए और प्रकट होकर के जिस समय द्रोपदी के साथ में ये लौट करके हस्तिनापुर में आए उसमें नाक कटा करके धृतराष्ट्र को इनको इन्होंने कहा कि हमको हमारा आजीविका के लिए कुछ स्थान प्रदान करो तो इनको वो स्थान प्रदान किया जहां पर कोई माल मालगुजारी नहीं आती थी खंडवा से लेकर के वो दिल्ली तक खांडव बन से लेकर के और इंद तक का जो भाग था घनघोर जो जंगल था और जहाँ पर नाग जाति का आतंक भी था उनका शासन था परंतु पांडवों ने अपने प्रयास से इन्द पृस्थित की रचना की वहाँ पर बड़ी सुंदर इन्होंने मैं को वशीभूत करके उसके द्वारा नगर की संरचना की और एक सुंदर सभा की रचना की जिसमें जल में स्थल स्थल में जल की भ्रांति हो गया और ने प्रयास करके अपने प्रयास से वहां राजस्व यज्ञ का आयोजन किया और एक तरह से राजस्व यज्ञ करने के बाद में युद्धिष्ठ को चक्रवर्ती राजा पद का पद प्राप्त हो गया ंत घराए हुए अति का द्रौपदी के द्वारा अपमान कर दिया गया था इसलिए उस अपमान का परिणाम यह हुआ कि यज्ञ के तुरंत बाद दुर्योधन ने युद्ध सभा की अनुमति प्राप्त कर ली और दूत सभा में श्री की कुछ लीला रही होगी पांडव हार गए और यह तय हुआ कि 12 वर्ष तक का पांडवों को वनवास मिलेगा एक वर्ष का अज्ञानवास मिलेगा अज्ञानवास में यदि पकड़े गए तो फिर से 12 वर्ष के लिए ये बंद में जाएंगे दुर्योधन ने मन में विचार किया कि इनको कभी भी नगर में घुसने नहीं दूंगा एक वर्ष का समय तो बहुत होता है और मेरी गुप्तचर व्यवस्था इतनी पक्की है कि कहीं ना कहीं पांडवों को कहीं भी घुस जाए चींटी के बिल में वहां से खोद करके भी निकाल किसी तरह से को भी पूरा पूरा किए हुए कर चुके हैं और तेरह वर्ष पांच महीना बारह दिन के क्रम के हिसाब से जब बीच में जो अधिक का महीना आया उस अधिक के महीने को लेकर के इन्होंने तेरह वर्ष का जो बनवास है उससे ज्यादा वनवास पूरा कर लिया श्री दुर्योधन श्री कृष्ण से यही बोला कि कृष्ण बिना युद्धम दास्यामी आप केशव हो कि युद्ध के बिना एक सूर्य के अग्र में जितनी भूमिया आती है वावी भी मैं प्रणाम नहीं करूंगा महाभारत के युद्ध की, की तैयारी होने लगी एक दिन ध्तराष्ट्र ने विदुर को अपने घर में बुलाया और कह रहे हैं कि भैया विदुर पांडव हमारी ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं हमको युद्ध की स्ट्रेटजी पूरी बनानी चाहिए युद्ध की योजना है पूरी बनानी चाहिए क्या करें कैसे युद्ध करें विदुर जी बोले बोले दादा पांडवों का भाग पांडवों को प्रदान कर दो आपके हिस्से का जो भाग है उसे आप अपने पास में रखो पूरा वंश विनाश होने से बच जाएगा वंश में जो विभाजन है वो विभाजन होने से बच जाएगा परंतु विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र माना नहीं बोले मैं तो यह कहता हूं ऐसे में कैसे अपने पुत्र के राज्य को पांडवों को दे दूं। बोल तुम नहीं जानते हो उनके पास में श्री कृष्ण विराजमान हैं उनके पास में अर्जुन सभी का धनुर्धर है भीमसेन जैसा गदा पानी है उनसे तुम युद्ध नहीं जीत सकोगे बोले अरे अर्जुन और भीमसेन की धोस मुझे मत दिखा मेरे भी सौ सौ बेटा हैं धुर्रे उड़ा देंगे उनके पास में एक और है उनके पास में श्री कृष्ण विराजमान है और जहां कृष्ण है वहां विजय होगी होगी बोले तू ठीक कह रहा है पर तो तू भी तो मेरे पास में है सलाह देने वाला बोले नहीं मेरी सलाह से काम नहीं चलेगा मेरा कहना यह है कि बुद्धिमानी यही है कि अपनी योग्यता अयोग्यता इन सब का विचार करते हुए तब युद्ध में आगे बढ़ा जाए इसके पहले नहीं बढ़ा जाए इसलिए पांडवों का भाग पांडवों को दे दो टालने के लिए धृतराष्ट्र कहता रहा बोले मैं तो तैयार हूं मेरा बेटा दुर्योधन नहीं मानेगा बोले ईमानदारी की बात तो यह है कि यदि दुर्योधन गलत कर रहा है तो दुर्योधन को घर से निकाल की ओर से दुर्योधन सुन रहा था यह बाहर निकल आया और बोला लो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और हमसे ही कह रहा है कि हमको ही मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया जाए अरे कोई है इस दासी पुत्र को यहां से पकड़ करके निकालता दे धक्का दे करके विदुर जी बोले भाई हमको निकालने की जरूरत नहीं है भली भाई मेरी गगड़ी फूटी दध बेचन सो छूटी मैं स्वयं ही चली जा चला जा रहा हूं उस समय स्वयं धनुर्द्वार निधाये मायम बिदुर ने अपने धनुष को दुर्योधन की धैर्य के ऊपर रखा और उस समय निकल गए देश देशांतर में विचरण करते हुए काले मतावत यमुना जिस समय श्री वृंदावन में आए उस समय परम परम संतोष की प्राप्ति हुई नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्वसुद्धि गोविंद चौरभ से यात्रा परिश्रम है इतनी भीड़ आती है कोई भगवत भक्ति के लिए नहीं अपनी सेवा अपने सुख के लिए तो हो, बढ़िया से बढ़िया फाइव स्टार होटल में रहना चाहेंगे पर दान करने में किसी को एक पैसा भी देने में भी दुखेगा बंदाव में भीड़ की कोई कमी है क्या पर सब अपने सुख के लिए आवे हैं अपना शौक मोज करना है कहीं सेवा की भावना कितने लोगों के हृदय में है ना एक अलग बात है तो तीर्थ यात्रा परिश्रम तीर्थ यात्रा केवल अपने अहम का कहीं संपोषण है अपने सुख को देखना हम घूम करके आए और ये भी केवल एक स्टेटस सिंबल बन करके बन जाए तीर्थ यात्रा की तरह से धाम दर्शन करने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं बहुत दूर दूर तक छूटती हुई चली जा रही तो बिदुल को श्री यमुना जी का दर्शन करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और वहां तत्वोदम भागवतम ददर्शो परम उत्तम श्री भागवत श्री उद्धव उन उद्धव का दर्शन किया सिद्धवती नेति संशयोच्युत सेवना संशय अस्त तद पाद सेव रता नाम गोविंद की सेवा करने से सिद्धि होगी कि नहीं इसमें संदेह है पंत जो गोविंद के भक्तों की सेवा करेंगे उनको सिद्धि अवश्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा प्राय इस श्लोक कहते थे कि सिद्ध भाव के बाद देती संशयोच्युत सेवन अच्युत की सेवा करने वाले कृष्ण की सेवा करने वाले उनकी सेवा से सिद्धि होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है परंतु तो जिन्होंने भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण किया उनको अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी इसलिए वैष्णव सेवा उसको हृदय में धारण करते हुए श्री वृंदावन का सेवन करना चाहिए वृंदावन का दर्शन करना चाहिए तो आज तत्व भागवतम दर्शन श्री बिदुर जी ने जिस समय परम भागवत उद्धव का दर्शन किया उस समय परम परम आनंद की प्राप्ति श्री उद्धव को हुई श्री विदुर को हुई और उद्धव उद्धव कहकर के विदुर उद्धव से लिपट गए श्री बिदुर जी कह रहे हैं उधर संसार की हाय हाय हाये सुनते सुनते कान पक गए हैं कुछ कृष्ण कथा के और उस समय श्री उद्धव और विदुर एकांत में बैठे और श्री कृष्ण कथा जो है उन कृष्ण कथा का गायन करने लगे कि कृष्णे जुम्मन निम्नलोचे गिरने स्वर्गण ख कि कृष्ण रूपी सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने पर सूर्य का जो छुपना है सूर्य का नष्ट होना नहीं है आदर्शन होना है कृष्ण तो नृत्य वृंदावन विराजमान तो कृष्ण रूपी सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने पर इन यादवों की कुशलता का मैं तुम्हारे सामने क्या वर्णन करूं ये यादव परम परम दुर्भाग्यशाली है जिन्होंने अपने पास में रहते हुए श्री कृष्ण को उसी प्रकार नहीं जाना जैसे कि चंद्रमा समुद्र में ही था समुद्र मंथन के पहले परंतु तो उस चंद्रमा को वहां की जितनी भी मछलियां थी समुद्र की वे एक चंकी चमकीली मछली मात्र समझ रहे थे नहीं तो अमृत पी लेते तो अमर हो जाते परंतु तो उन्होंने अमृत नहीं पिया ऐसे ही हाय हम लोगों ने पास में रहते हुए भी कृष्ण को नहीं जाना है यमर्त्य लीलो पैकम स्वयोग माया दर्शयता गृहितम भगवान के जितने भी स्वरूप है इनमें सर्वोत्तम नर लीला है नरलीला में सेवा की जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, उतनी सुविधा श्री नृसिंहराह कूर्म नारायण स्वरूप में नहीं है नारायण के ऊपर भी छत्र हो रहे हैं परंतु तो वो छत्र चमर केवल ऐश्वर्य रूप है जबकि कृष्ण लीला में ठाकुर के जो पंखा किया जा रहा है गर्मी के दिनों में जो छड़काव किया जा रहा है जो फुआरा चलाया जा रहा है वो ठाकुर को सुख देने के लिए है मनुष्य लीला में जैसी सेवा की सौकर्य सौरस से प्राप्त है वैसी स्वरसता कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं ये कृष्ण रूप है ऐसा माधुर जहां श्री श्याम सुंदर भी अपने रूप का कवि द्वारका में मणिखं में दर्शन करें तो अपने रूप का दर्शन करके दांतों तले उंगली दवा जाए कि ये कोई रूप है कि ठगोरी जब इस रूप का दर्शन करके मैं मोहित हो रहा हूं तो यदि श्री राधिका मोहित तो होती हो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है अपरिकलितमत्कारी हंत चेताव कामये राधिके भक्त और श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी ये अभिलाषोत्पन्न होती है कि यदि श्री किशोरी जी कृपा करके अपनी भाव कांति मुझे प्रदान कर दे तो आज अपने रूप का मैं आस्वादन प्राप्त कर सकूं। मिश्री बन करके मिश्री का आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है आप भी राधा भाव दुति और भाव इन दोनों को प्राप्त करके अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं सौगर्धे पदम पदम भूषण भूषण अंगम आभूषणों का भी आभूषण ये अंग है जगत में पहुंची धारण कराने पर हाथ की शोभा होती है परंतु यहां उल्टी बात है हाथ की शोभा के कारण पहुंची खिल उठती है आभूषणों का भी आभूषण ये श्री अंग विराजमान और ऐश्वर्य तो अद्भुत उस ऐश्वर्य का क्या वर्णन किया जाए जैसा ऐश्वर्य यहां है वैसा कहीं और जगह ऐश्वर्य है नहीं पुराणों में चरित्र आया है एक बार द्वारकाधीश की प्रतिहारी द्वारपालिका वो डांट लगा रही थी के ब्रह्मा हल्ला मत कर बाबा ए इंद्र दूर हटो यहां पर भीड़ मत लगाओ अरे बणु बैठ जा दूर पेड़ के नीचे जाकर के मैं बुला लूंगी तुझे ब्रह्मा जी खुशामद करते हुए द्वारपाल से कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम से आए हैं कोई सृष्टि का कार्य है हमारा निवेदन द्वारकाधीश से कह दो बोले हा कहते हैं और द्वारपाल का उस समय गई और द्वारकाधीश से निवेदन किया कि ब्रह्मा ने आपके श्री चरणार्विंद में दंडवत निवेदन की है ये शिष्टाचार है माना प्रोटोकॉल जो है वो कैसे वो ये नहीं कि ब्रह्मा आपको बुला रहे हैं और ब्रह्मा न मिलना चाहते हैं ये नहीं ब्रह्मा ने दंडवत निवेदन किया है ये राजकीय जो शिष्टाचार है वो राजकीय सेवक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कैसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा भगवान सर्वज्ञ हैं फिर भी हंसते हुए बोले कौन ब्रह्मा द्वारपाल का प्रभु को प्रणाम करके थोड़ा सा पीछे सरक करके द्वार पर आई और कहा बाबा इधर आओ इधर आओ श्री प्रभु ने पूछवाया है तुम कौन ब्रह्मा हो ब्रह्मा को तो आश्चर्य हुआ बोल क्या ब्रह्मा भी दस पांच होते हैं क्या पूरी सृष्टि में एक ही तो ब्रह्मा है तो जरा ठसक करके खखारते हुए बोले बोले दिखता नहीं है हम चार मुख वाले ब्रह्मा हैं द्वारपालिका ने द्वारका जी से कहा चतुर्मुख ब्रह्मा ने प्रणाम निवेदन किया है भगवान अरे बच्चे की बात पहले सुनने नहीं चाहिए बुला लो बुला लो तो आउट ऑफ लाइन ब्रह्मा को बुला लिया गया ब्रह्मा आए बोले महाराज जिस काम से आया वो तो भूल गया उसको तो बाद में बताऊंगा पहले एक संदेह उत्पन्न हो गया है आपने ये जो पूछा था कौन ब्रह्मा ये क्यों पूछा भगवान बोले अच्छा तुम ये समझते हो तुम अकेले ब्रह्मा हो द्वारपाल का से कहा कि एक आध ब्रह्मा हो तो बुला लो द्वारपाल पालिका ने आवाज लगाई सुनो सुनो यदि कोई ब्रह्मा सुनते हो तो शिव प्रभु ने स्मरण किया है सारे ब्रह्मा आ गए ब्रह्मा देख के हैं। किसी ब्रह्मा के आश्चर्य सौ मुख किसी के हजार मुख किसी के पचास मुख भगवान हंसते हुए ब्रह्मा से बोले कि ब्रह्मा तेरा ब्रह्मांड सबसे छोटा है इसलिए मैंने तुझे केवल चार मुख दिए जिसका ब्रह्मांड जितना बड़ा उतने ही मुख उन ब्रह्माओं को दिए हुए है। सो चिर पाले। क्रीट कोटी पीठा। जो पाले हैं सो लोक लोक क्रीट जो वे भी जिनको बलि समर्पित करते हुए विराजमान हैं क्रीट है देवता आरा करके भगवान की सोने की चौकी पर जब अपना सिर लगाएं तो उनके माथे की मणि वो चौकी के ऊपर घिसे घिसने से चार चार अंगुल गड्ढा हो गया वहां ऐसी जिनकी चरण चौकी उस ऐश्वर्य का क्या वर्णन किया जाए हम तो केवल लीला का गायन कर सकते हैं ऐसा कहते हुए लीला का गायन करने लगे और श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन कर सकने की सामर्थ्य नहीं है तो ब्रह्मा ने उस समय लीला का गायन किया कृष्ण की महिमा का उस समय गायन किया है ब्रह्मा को आप में उपदेश प्रदान किया ब्रह्मा ने भगवान के आदेश को ग्रहण करके उस समय विविध प्रकार की सृष्टि धारण की भगवान ने सृष्टि पहले की हुई है ब्रह्मा ने उस सृष्टि को कहीं प्रस्तुत कर दिया पदार्थ तो नित्य होकर के विराजमान है भौतिक पदार्थ भी प्राय नित्य ही हैं उनके रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तन है कि द्रव कभी ठोस हो जाता है कभी ठोस कभी गैस के रूप में परिणत हो जाए तो उनके रूप में परिवर्तन है परंतु तो वस्तु का पूरी तरह से विनाश कर सकना या यह एक संभव नहीं है वो कहीं प्रलय की स्थिति में ही अपने मूल कारण में जाकर के उसकी स्थिति होगी नहीं तो मूल कारण में स्थित जब तक नहीं है तब तक उसके रूप में कहीं परिवर्तन ठोस द्रव गैस इनके रूप में कहीं कहीं उनमें परिवर्तन होता हुआ ही चला जाएगा श्री ब्रह्मा अत्यंत कृतकृत्य होकर के विराजमान हुए श्री कृष्ण ने मुझे ज्ञान उपदेश दिया श्री उद्धव जी समय ब्रिज में विराजमान हुए हो करके विदुर तीर्थ यात्रा करने, करते हुए में, में हरिद्वार में पहुंचे वहां पर श्री मैत्रेय मुनि का इन्होंने दर्शन किया और जाते ही प्रश्न किया यद्यप उद्धव से मिलकर के आए हैं प्रश्न करना चाहिए था इनको रसमार्ग का परंतु विदु दीनता में अपने आप को यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ये सामर्थ्य कहां कि हम श्री वृज की लीला का जैसा उद्धव के हृदय में श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा हमारे पास में नहीं है इसलिए अपने आप को अयोग्य मानते हुए प्रश्न को ऊपरी उपरी प्रश्न ही किया कि सुख के लिए जीव कर्म करता है उसे परिणाम में दुख क्यों मिलता है एक सामान्य जो प्रश्न है वो सामान्य प्रश्न श्री विदुर ने किया गुड़ रसोपासना का जो प्रश्न है वो नहीं किया अपने आप को अयोग्य समझते हुए श्री मैत्र मुनि उस समय हंसे बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हाँ राधा रम हरि गोविंद जय जय meu ar. ग्रेन्ड जायवर हेंडो रे हेंडो करते ग्रंड ग्रंड लेट आ रेन्डो रेन्डो की जय श्री राधे राधे जय राधे राधे राधे भैया चालू कर भैया श्री राधे राधे श्री राधे श्राधे। प्रश्न था कि सुख के लिए जीव कर्म करता है परिणाम में दुख क्यों मिलता है मैत्री मुनि ने उत्तर दिया कि दुख की प्राप्ति कब होती है दुख की प्राप्ति सर्वदा सर्वदा साक्षी संवेद्य है विषय संवेद्य नहीं दम दुखम यह ज्ञान कभी भी दुख देने वाला नहीं होता अहम दुखी यह ज्ञान ही दुख देने वाला होता है एक डॉक्टर दिन डेढ़ सौ मरीजों को देखता है जो आता है मरीज वो अपने दुख को रोकता ही हुआ आता है परंतु डॉक्टर कभी दुखी नहीं होता जब वो ये अनुभव करता है कि मैं दुखी हूं तब उसे दुख की प्राप्ति होती है इसलिए दुख कभी भी विषय संवेद्य नहीं है वह साक्षी संवेद्य है और साक्षी क्यों होता है जीव माया के द्वारा रचे हुए शरीर को प्राप्त करके माइक वस्तुओं की प्राप्ति होने पर माइक वस्तुएं सत्व स्तंभ तीन गुणों से बनी हुई है इसलिए एक वस्तु एक काल में सुख देती है दूसरे काल में दुख देती है तीसरे काल में वही मोह देने वाली होती है सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है और गर्मी के दिनों में यदि परिक्रमा देने के लिए गिर जी जाओ और कंधे के ऊपर ऊनी शॉल हो तो एक लगे कहा रखें? कमर में बांधे कहीं बगल में दबाने कैसे कहा कैसे फेंका जाए कहा रखा जाए बड़ी समस्या हो जाए और यदि वही ही कहीं गिर जाए खो जाए तो मोह को प्रदान करने वाली हो जाती है तो एक ही वस्तु सत्य गुण के द्वारा सुख देने वाली रजोगुण के द्वारा दुख देने वाली और के द्वारा मोह देने वाली होती है इसलिए जीव जब शरीर के द्वारा किसी त्रिगुणात्मक वस्तु का सेवन करता है तो सुख दुख मोह इनकी उसको प्राप्ति होती है क्योंकि उसने देह में ही कहीं आत्मबुद्धि की हुई है और उसे साक्षी की प्राप्ति होती है मैं दुखी मैं सुखी हूं यह भाव की प्राप्ति होती है तो ज्ञान तो बड़ा सुंदर बोले श्री शंकर भगवान ने इस ज्ञान को कृपा करके मैत्री मुनि कह रहे हैं हमको प्रदान किया श्री परीक्षित महाराज और सुखदेव जी के जिस समय कथा हुई उस समय मैत्रेय मुनि का कि ये शाखा संकृष्ण भगवान की और नारायण भगवान की दोनों शाखाएं मिलकर के एक होकर के भी विराजमान हो गए श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान उपदेश प्रदान किया ब्रह्मा उस समय परम परम आनंदित हुए अपने आप को कृतिक करके ब्रह्मा मांग रहे हैं रुद्र का जन्म हुआ ब्रह्मा ने अपने विवेक के द्वारा रुद्र को क्रोधित अपने क्रोध को रोकने का प्रयास किया और फिर ब्रह्मा ने नौ जो ऋषि हैं उन नौ ऋषियों को उत्पन्न किया दस ऋषियों को उत्पन्न किया इनमें नौ कर्मकांड के ऋषि हुए और दसव सत्र दस में नारद दसवें वहां पर नारद हुए इस तरह से ब्रह्मा जी ने तीन मार्गों को प्रकट किया पहले संकालिकों को प्रकट करके ज्ञान मार्ग को ज्ञान मार्ग में बाधक हैं काम और क्रोध वही रुद्र उत्पन्न हुए उनको विवेक के द्वारा रोकना चाहिए यह कहीं दिखाया गया समास के द्वारा फिर ब्रह्मा ने दस ऋषियों को उत्पन्न किया इन दस ऋषियों में नौ ऋषि हुए कर्मकांड नौ गोत्रों के मूल ऋषि जितने भी मनुष्य हैं उन सबों के नौ गोत्र हैं नौ गोत्र के भीतर ही सब मनुष्य हैं और दसम सत्र नारद रहा दास में दसवें नारद हुए इसका मतलब है भक्ति मार्ग और भक्ति मार्ग सर्वथा स्वतंत्र है तो कहानी कही जा रही है परंतु तो कहानी के साथ साथ एक समासोक्ति उसको भी यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग इनमें परम कल्याण की प्राप्ति भक्ति मार्ग के द्वारा ही जीव को होती है श्री ब्रह्मा ने अपने आप को जब कृतकृत्य करके माना तब स्वयं मनु प्रकट हुए ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु से कहा कि बेटा सृष्टि करो स्वयं मनु बोले कि सृष्टि तो करूंगा परंतु तो सृष्टि को रखूंगा कहा क्योंकि तो पृथ्वी तो इस समय गर्भोदक में चली गई है हो गई है गर्म समुद्र में ब्रह्मा ने भगवान को प्रणाम किया उसी समय ब्रह्मा की नासिका से अंगूठे के बराबर एक बराह का बच्चा छून देसी जल में गिरा और गिरते ही पर्वत का आकार धारण करके सामने खड़ा हो गया ब्रह्मा ने तो विधाता को प्रणाम किया बड़ा अच्छा हुआ जो बराह का बच्चा नाक के भीतर नहीं फूला नहीं तो क्या अच्छा होती श्री श्वेत वराह कल्प में भगवान ने चतुष्पाद वराह के रूप में अवतार धारण किया उन्हीं वराह भगवान ने दोबारा भी अवतार धारण किया चाक्षुष मतर में इसी श्वेत वराह कल्प में जो चल रहा है इसमें बैवस्वत मन्मंत्र में तो चतुष्पाद वराह होकर के प्रकट हुए और जब चाक्षुष छठा मनमंत्र आया उस समय निर्भराह हो करके आप प्रकट हुए जहां पर शरीर तो है मनुष्य सभी का और मुख जो है वो वराह सभी का जैसे नृसिह ऐसे निर्भराह हो करके भगवान प्रकट हुए उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया उस समय हिरण्याक्ष पृथ्वी के ऊपर त्रिलोकी के ऊपर शासन करने वाला हो रहा था तब भगवान ने दोबारा हो रहा अवतार धारण किया श्री मैत्र मुनि इस चरित्र को सुनाते हुए कह रहे हैं कि साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथाम हरे बुले वीर तुमने भगवान की अवतार कथा को सुना यह अवतार कथा बहुत महत्वपूर्ण है अवतार का तात्पर्य है कि परतत्व में भगवत्ता तो योगी क्यों तो विद्यमान हो कृपालता अतिशय प्रकट हो रही हो उसका नाम है अवतार यह अवतार की विशेषता है भगवान यदि अपने वैकुंठध धाम में हैं, तो ठीक है उनकी कृपालता प्रकट नहीं हो रही है परंतु अवतार काल में कृपालता पूरी तरह से प्रकट होती है इसलिए अवतार मानव जाति के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी होकर के सिद्ध होते हैं तो उस अवतार को श्रवण करते हुए श्रवण कराते हुए श्री बिगुर जी कह रहे हैं मैत्री मुनि कह रहे हैं कि एक बार द्वितीय अपने पति कश्यप के पास में पहुंची और कह रही हमारे मेरी सारी बहनों के यहाँ पर संतान हैं उनकी गोद में बालक हैं मेरे पास में कोई बालक नहीं है कश्यप ऋषि बोले प्रिय कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपनी पति की अभिलाषाओं को पत्नी की अभिलाषाओं को पूरा न करे पशु पक्षी भी पत्नी को अत्यंत अत्यंत आदर प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं फिर भी ये संध्या का समय है तुम प्रतीक्षा करो संध्या का समय व्यतीत हो जाएगा तब तो मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा दि को तो कामभूत लग रहा था इसने पति का स्पर्श कर लिया कश्यप ऋषि ने दि की अभिलाषा को पूर्ण किया बिलुर तुम परम धन्य हो तुमने धर्म का विचलित से विचलित नहीं हुए और राज्य का त्याग कर दिया कश्यप ऋषि को अपनी पत्नी के दुर्हट के सामने झुकना पड़ा दिखी जिस समय कश्यप ऋषि से बोली बोले मारे मैं शिव भगवान को प्रणाम कर रही हूँ रुद्र भगवान को आपकी कृपा के द्वारा मुझे इस समय जो प्रसाद के रूप में संतान के गर्भ में प्राप्ति हुई है मेरा गर्भ नष्ट न हो कश्यप ऋषि बोले अरे चंडी तू ने मेरी बात को नहीं माना जा तेरे उग्र दंग को धारण करने वाले दो पुत्र उत्पन्न होंगे द्वितीय ने उस गर्भ को धारण किया सब देवता घबरा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास में गये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे देवताओ देखो एक बार समत सदन सनातन सनत कुमार ये चारों के चारों ऋषि कुमार श्री कृष्ण कृपा को ही प्रधान करके मानते हैं कृष्ण ही परम परम हैं, श्री नारायण ही परम परम उपास्य ऐसा मन में विचार करके कि कृष्ण कृपा कृष्ण भजन के बिना मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है ये रमा वैकुंठ में गए, रमा वैकुंठ ब्रह्मांड के भीतर ही सत्य लोग के ऊपर एक स्थान है भगवान ने मैया बिकुणा से जन्म ग्रहण किया और अपनी प्रिया श्री रमा देवी उनका प्रिय करने के लिए ब्रह्मांड के भीतर रमा वैकुंठ की स्थापना की इस रमा बैकुंठ में कभी कभी अयोग्य व्यक्ति का भी प्रवेश हो जाता है जैसे चरण का शब्द दिग्विजय करने के लिए वही में पहुंचे उनको वहां पर नारायण का दर्शन नहीं हुआ कभी भी, भी भस्मासुर वैकुंठ में पहुंच जाए बुझो परम व्योम नारायण है परम व्योम वैकुंठ वहां पर तो अयोग्य व्यक्ति नहीं जा सकता है परंतु तो रमा वैकुंठ में जा सकता है वैकुंठ की अपूर्ण शोभा का दर्शन किया उस बैकुंठ की शोभा का दर्शन करते हुए इन्होंने छोर ही पार की संकादिकों ने संकादिक मन में विचार कर रहे हैं कि बिना भक्ति के संसार की संकावृत्ति नहीं होती ज्ञान है सात्विक भगवत भक्ति है निर्गुण सात्विक तभी काम करेगा जबकि उसके साथ में रजोगुण तमोगुण मिले हुए हैं कभी भी कोई भी गुण अकेले काम नहीं करता है तीनों चीज मिलकर के ही कार्य करती है जैसे शरीर के भीतर कफ, पित्त बात ये तीनों मिलकर के कार्य करते हैं अलग से एक कार्य एक वस्तु कार्य नहीं करती है इसी प्रकार सत्वगुण अकेले कार्य नहीं कर सकता है इसलिए पद भक्ति गुणातीत होकर के बिराजमान है गुणातीत होने के कारण भक्ति के द्वारा संसार की निवृत्ति हो सकती है गुणात्मक सत्व गुण के कारण त्रिगुण की निवृत्ति नहीं हो सकती गुणों के द्वारा गुणों की निवृत्ति नहीं होती है चिन्मय वस्तु के द्वारा गुणों की निवृत्ति होती है इसलिए ये श्री नारायण के चरण का आश्रय ग्रहण करने के लिए संकालिक वैकुंठध धाम भी कई श्री नारायण अपने अंतपुर में स्वयं कर रहे हैं और बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं लक्ष्मी जी पूछ रही है महाराज क्या बात है नींद नहीं आ रही है अंगड़ाई क्यों ले रहे हो भगवान की लीला कुछ इच्छा होगी कह रहे हैं लक्ष्मी जी बहुत दिन हो गए हाथ पांव बड़े जकड़ से गए हैं कोई कुश्ती लड़ने वाला नहीं मिला द्वार के ऊपर जय विजय पार्षद दोनों के दोनों खड़े हुए वे सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं बोले प्रभु आपको युद्ध का नोक करने की इच्छा है इस बैकुंठ में तो कोई आपसे युद्ध करेगा नहीं क्योंकि युद्ध करने के लिए द्वेश भाव चाहिए और यहाँ पर भजन में कहीं कुंठा है ही नहीं इसीलिए इस स्थान का नाम बैकुंठ है आप एक कृपा करो हमको इस बैकुंठ से बाहर पृथ्वी पर भेजो और हमने काम क्रोध और लोभ तीन भावों को उत्पन्न करो जिन तीन भावों को धारण करके हम आपसे द्वेष करें और द्वेष करके फिर आपके साथ में युद्ध करें शायद आपकी को सुख मिल जाए युद्ध का सुख मिल जाए तो हमको पृथ्वी के ऊपर असुर योजनी प्रदान करो ऐसे ये जो प्रार्थना कर रहे थे इतने नहीं सनक सन सनातन सनत कुमार चारों के चारों उन्होंने सातवी जोड़ी में, में प्रवेश किया सन का तात्पर्य होता है ज्ञान सन शब्द सब में जुड़ा हुआ है सनक सनातन सनत कुमार सनक सन शब्द सब में जुड़ा हुआ है ज्ञान ज्ञानुरूप होकर के ही ये विराजमान जय ने तुरंत ही छड़ी आगे कर दी ए बाल को कहा चले जा रहे हो संकालिक बोले अभी अभी जो दासियां पानदान पीकदान और गालदान लेकर के गई थी उनको तुमने भीतर जाने दिया हमको नहीं जाने दे रहे हो तुम्हारी विषम दृष्टि है जाओ तुम दोनों वैकुंठ से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर तीन जन्म प्राप्त करो काम क्रोध लोभ लोहमय जन्मों को प्राप्त करो तो वो ही तीन शाप तीन जन्म इनको प्राप्त हुए तत्वत तो यह ठाकुर की इच्छा ही थी आप जगत को उपदेश देना चाह रहे हैं संकालिक परम ज्ञानवान हैं उनको क्रोध नहीं आना चाहिए था परंतु संकालिकों को क्रोध आ गया ठाकुर की इच्छा हुई अन्यथा ये ज्ञानी तो काम क्रोध को पहले ही जीत चुके हैं भगवान के जो पार्श्व हैं वे भी भगवान के मन को अच्छी तरह से जानते हैं और भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते हैं परंतु तो जय विजय ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध आचरण किया भगवान ब्रह्मन्देव हैं परंतु तो ब्राह्मणों को भी इन्होंने अपमान पूर्वक रोका ये भी ठाकुर की इच्छा और श्री ठाकुर ने ब्राह्मणों की जो महिमा का स्थापन किया वो भी केवल दिखावा तत्त्वतः ब्राह्मण होना कोई बड़ी बात नहीं है वैष्णव कहीं बड़े हैं जय विजय पार्षद दोनों कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण इनके आगे क्या बेचते हैं भगवान तो एक ब्राह्मण के लिए भगवान ने जय विजय के भी को जो साप लगवाया वो तो शाप का अनुमोदन किया ये ठाकुर की कोई इच्छा थी और इस इच्छा को जय विजय तुरंत ही पहचान गए श्री संकादिक भी तुरंत पहचान गए और संकादिक बोले बोले महाराज आपकी इच्छा का गहराई को नाप लेना ये किसी के बस की बात नहीं है आप कोई न कोई लीला करना चाहते हैं इसीलिए आपने हमारे मुख से हमको निमित्त बना करके शाप दे दिया इनको कोई ऊंचा स्थान प्रदान करो हमको कोई नीचा स्थान प्रदान करो आपकी इच्छा में जरूर कोई न कोई कल्याण विश्व का छुपा होगा सो श्री प्रहलाद का अपूर्व कल्याण युधिष्ठिर का अपूर्व कल्याण श्री प्रजा जो है विभीषण इत्यादि उनका अपूर्व कल्याण ये छिप की भावना कहीं ना कहीं छिपी हुई है और आप भक्तों की महिमा का गायन करना चाहते हैं भक्तों की महिमा का विस्तार करना चाहते हैं इसीलिए आपने ये शाप लगवाया है आपकी महिमा को हम समझ नहीं पा रहे हैं जैसे आपके ऐसा करते हुए शिव संकाधिक समय लौट आए चरणों में प्रणाम करके वे ही जय विजय जै द्वितीय के गर्भ में जो शापित जीव आया था कश्यप ऋषि का उस जीव का उद्धार करने के लिए उस जीव के भीतर अंतर्यामी बन करके प्रवेश कर गए अपना भी उद्धार करेंगे भक्त का स्वभाव है और वो जीवों का भी उद्धार करता है तो उद्धार करने के लिए भीतर प्रवेश कर गए। सब देवता बोले अब क्या होगा बोले अपने करने से कुछ नहीं होगा तत्रास में हमारे विचार करने से क्या लाभ होगा कोई भी लाभ नहीं हो सकता है इसे ठाकुर की जो इच्छा है उसको मान लो उसको हां चुपचाप स्वीकार कर लो सब देवता अपना सा मुंह लेकर के लौट गए। गये हिरण्य वे तो तप करने के लिए गए हिरने अक्षर ने मन में विचार किया अरे कि तब तो वो करे जिसकी भुजाओं में दम नहीं है यह तो सीधे स्वर्ग में पहुंचे और जो शंख बजाया वहां गंधर्व गे अफसराए नृत्य करने चटोरा इंद्र कटोरा में भर भर के अमृत का पान कर रहे थे शंख सुनकर के इंद्र कहीं इंद्राणी कहीं तबले वाला कहीं बाजे वाला कहीं सब भाग गए इन्होंने मन में विचार किया, स्वर्ग में रहकर के करेंगे क्या स्वर्ग से नीचे कूदे सो सीधे बरुण लोट में पहुंच गए और बरुण देवता के पास में जाकर के नीच की तरह से प्रणाम किया दंडो बर्ण देवता तो चौंक गए कि डंडा मारे के डंडोत करे गुस्सा तो बड़ी आई कि कितना असिस्ट है प्रणाम करना भी ढंग से नहीं आता है परंतु तो जबर से लड़कर के क्या कर ये तो आया ही इसने था कि किसी तरह से लड़ाई हो जाए लड़ाई मोल ली जाए कोई कहा हो जाए बरण बोले भैया तेरे साथ में युद्ध करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है अब बूढ़े हो गए अब क्या युद्ध करने का समय रहा है क्या अरे भूत विद्या और मल्लई बारह वर्ष चल रही खूब चल रही कोई हमेशा ही मास्टर ब्लास्टर थोड़ी बना रहेगा एक न एक दिन तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी रिटायर्ड होना ही पड़ेगा चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो हमेशा तो वो रहेगा नहीं तो भैया अब तेरे साथ में कुश्ती तो लड़ नहीं सकते हैं कुश्ती नहीं लड़ सकते हो तो कुश्ती लड़ने वाला बताओ बोले ये और भी आफत कुट पुट करके चुपचाप तो भी बैठ जाते अब कुश्ती लड़ने वाला कौन बताए तुझे श्री वर्ण देवता बोले कि पश्चाम पुरुषार्थ पुरातनात् पुरातन पुरुष से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता है जीव मात्र का कल्याण करने वाले दो देवता हैं एक तो गणेश और एक कर्म कर्मकांड में ये पंडित लोग जानते हैं सबसे पहले पूजन जो किया जाएगा वो गणेश बरुण इनका ही पूजन किया जाता है मंगल कर्तारू होकर के ये गणेश और वरुण दोनों के दोनों विराजमान तो श्री वरुण देवता ने वो ही भगवत चरणार का मार्ग इनको बताया वरुण जो आगे वरुण पीछे से गाली देते हुए रह गए कि जब तू मरेगा तेरे शरीर को चीन का हुआ गीत चीज चीं करके खाएंगे इसने सुनाई नहीं ये तो वो कौन सा पुरातन पुरुष है ये कहकर के आगे बढ़े सामने ही शिव वराह भगवान का दर्शन किया बोल निर्वरा की जय ये वराह भगवान को देखकर के कह रहा है कि अरे गांव के सुअर बड़े देखे पनिया सुअर आज ही देखा श्री भगवान भी हंसते हुए बोले बोले भैया हमने भी गांव के कुत्ते बड़े देखे पनिया कुत्ता आज ही देखा अब तेरे साथ में जब बैर हो गया तो हम जाएंगे कहा एक न एक दिन तो तू हमको पकड़ ही लेगा तो सत्यम वयम हो वन गोचरा मृगा हम जल में घूमने वाले यदि हैं तो तू भी तो जल में घूमने वाला कुत्ता है अब तेरे सामने हम बैठे हुए हैं तुझे जो कुश्ती लड़नी हो वो लड़ ले एक ने एक दिन तो तुझे, हो, तुझे पिटना होगा ही हमको तो आज ही हो जाए कब तक, तक बचेंगे ऐसा विचार करते हुए आप भीट बन करके जो खड़े हुए हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर खींच करके गदा मारी आपने इसकी गदा को लपक लिया और कह रही है ले अपनी गदा हूं तेरे द्वारा दी हुई गदा को नहीं लूंगा अपनी गदा निकाली और गदा ले करके जो चटचट करके युद्ध होने लगा गदेश तो गदेशनी गदा जो है वो कहीं वज्र से भी ज्यादा प्रभाव डालने वाली नारायण कवच में किया गया गदेशन वो निष्पुण निष्पुण प्रयासी अजित की प्यारी होकर के विराजमान हो और वो गदा भी व्यर्थ हो गई ये एक आश्चर्य की बात हुई है और उस आश्चर्य की गदा का दर्शन करके सब लोग अत्यंत अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं उस समय श्री ब्रह्मा जी में भाव दशा उत्पन्न हो आई ब्रह्मा वैधि भक्ति के उपासक है भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं परंतु भगवान के ऐश्वर्य को भुला करके अन्य निरपेक्ष जो स्वरूप है उस निरपेक्ष स्वरूप में कि हाय आपके ऊपर कहीं चोट न कर दे जहां स्वरूप से प्रीति ब्रह्मा करने लगे भगवान मेरी जगह ब्रह्मा कह रहे हैं बोल महरे ये क्या खेल कर रहे हो अभी कुछ देर में ही सायंकाल का समय आ जाएगा और सायंकाल के समय इन दृष्टों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये माया को प्रकट करने लगेंगे इससे सायंकाल ना आए उसके पहले ही इसको मार दो भगवान दिल्ली जगह और वृद्ध सेवक ब्रह्मा को आपने कनखियों की ओर से देखा मामो कह रहे हैं कि घबराओ मत इसके मन की निकाल लेने दो यदि पहले मार दिया तो इसके मन में ही विचार आएगा कि गलत समय में भिड़ गया मौका दे कर के भिड़ना चाहिए था जब संध्या का समय आ गया और इसकी शक्ति खूब बढ़ गई और इसने माया का प्रयोग किया तब भगवान ने चक्र के द्वारा माया का नाश किया एक तमाचे जो मारा छक्का छूट गए हैं लुक्का मुख से रक्त पटकते हुए धड़ान पृथ्वी के ऊपर गिरा सब देवतागण श्री वराह भगवान की जय जै, कर रहे हैं कि नमो नमस्ते खिले यज्ञ ते बोले हे संपूर्ण यज्ञ के विस्तार हो प्रभो आपकी जय हो जय हो इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको श्री नारायण में ही अंत में गति की प्राप्ति होगी इसका तात्पर्य क्या है कि हरी करी सो श्री प्रभु जो करना चाहते हैं उसको स्वीकार कर लेना चाहिए प्रभु की इच्छा को कोई नहीं डाल सकता है और श्री प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार ये सारा जो कार्य है वो सारा कार्य भगवत इच्छा के अनुसार हुआ अपूर्व से भक्तों की महिमा को स्थापित करने वाला हुआ ऐसा कहकर के स्वीकार कर दिया है श्री ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की सृष्टि की है ब्रह्मा अपने आप को कृतिक करके मान रहे हैं इन्होंने प्रजापतियों को प्रकट किया सबसे पहले छाया से कर्गन ऋषि को उत्पन्न किया कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर के ऊपर तप कर रहे हैं और बिंदु सरोवर के ऊपर तप करते हुए श्री कर्गम ऋषि जब भगवान का दर्शन करते हैं शंख चक्र गदा पदमा आपने धारण कर रखे हैं श्री ब्रह्मा का दर्शन करते हुए ये अपूर्व आनंदित हैं कह रहे हैं जिष्टम बताद्या खिल सत्व राशे सांसि मक्ष सब दर्शन बोले महाराज आंख पाने का सबसे बड़ा फल यही है कि आपका मुख दर्शन हो आंख यहां पर प्रतीक है सारी इंद्रियों की जितनी भी ज्ञान इंद्रिया हैं और जितनी भी कर्म इंद्रिया हैं उन सब का परम फल ठाकुर की सेवा ही एकमात्र है बेलोग माया से हथ होकर के बिराहिमान हैं जो आपके चरणार बिंद की आराधना करके उनसे विषय सुखों को चाहते हैं तत्वतः विषय सुख तो जीव को बंधन की ओर ही ले जाने वाले हैं फिर कह रहे हैं महाराज मैं संसार की निंदा तो कर रहा हूं परंतु मेरी दशा भी संसारियों जैसी है मैं स्वयं भी विवाह करना चाहता हूं ऐसी पत्नी जिसके द्वारा जीवन का कल्याण हो जो मेरे भजन में अनुकूल होकर के विराजमान हो श्री मैत्री मुनि कह रहे हैं भगवान बोले कर्दम ऋषि मैं तुम्हारे मन की बात को जान गया परसों के दिन स्वयं मनु यहाँ आएंगे और तुम्हारा बैठा विवाह हो जाएगा न ना किसी नाई को भेजने की जरूरत न कोई निमंत्रण पत्र छपाने की जरूरत न किसी हॉल को बनाने की जरूरत बैठे बैठे ही यहाँ तुम्हारा विवाह हो जाएगा आनंद पूर्वक मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र होकर के उत्पन्न होऊंगा तुमसे तो नौ कन्याएं उत्पन्न होंगी उन नौ कन्याओं से सारी सृष्टि भर जाएगी श्री स्वयं मनु दो दिन पश्चात आए उस समय बिद्ध सरोवर की शोभा का दर्शन किया भगवान के नेत्रों से कृपा के आंसू की, की बूंदें गिरी उस सरोवर में श्री कर्दम ऋषि के नेत्रों से प्रेम की बूंद गिरी इसीलिए तदवयी बिंदु सरोव नाम सरस्वत्या परिपुलतम सरस्वती के जल से परिपुल बिंद सरोवर कहलाया श्री स्वयं मनु कह रहे हैं प्रियवृतान पाप दोनों की पुत्री मेरी देवभूति नाम करके पुत्री है इसने आपके गुणों को जब से सुना है तब से ये निर्णय किया है कि मैं कर्दम ऋषि के साथ में ही विवाह करूंगा कर्दम ऋषि बोले बोले महाराज हम हैं ठेठ के बाबा जी बाबा जी होते हैं चार प्रकार के कुछ बाबा जी होते हैं लपेट के बाबा जी किसी की लपेट में आ गए वो फिर बाबा जी बन गए कुछ होते हैं पेट के बाबा जी कुछ होते हैं भरवेट के बाबा जी और हम हैं ठेठ के बाबा जी हृदय से ही वैराग्य धारण किए हुए हैं सना से हम विवाह करने के लिए तो तैयार हैं परंतु तो आप ये समझ लीजिए संसार में हमारी प्रवृत्ति नहीं हैं। हमारी प्रवृत्ति कहीं विषयों में ही कभी है ही नहीं केवल पिता के आदेश को प्राप्त करने के लिए हम यह कार्य कर रहे हैं जब तक संतान नहीं होगी तब तक हम घर में रहेंगे जब संतान हो जाएगी तो हम ग्रह त्याग कर देंगे विवाह हो गया आनंद पूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया श्री देवभूति जी जरा भी विचारिए नहीं पति की सेवा में सना लगी रहें, निरंतर निरंतर एक दिन कर्दम ऋषि ने देवभूति जी को देखा अत्यंत लटी दुबली विदा के दिन मैया ने जो बहनी गूंथी थी वो बहनी इनकी जटा बन गई है कर्दम ऋषि बोले कि हे मानवी मैं तुम्हारे द्वारा की गई अपनी सेवा से अत्यंत अत्यंत शुश्रूषा से प्रसन्न हूं भगवान की आराधना करके मैंने जो वैभव प्राप्त किया है उस वैभव में मैं बटवारा करना चाहता हूं तुमको भी कुछ भाग देना चाहता हूं देवूती बोली जहां आपकी कृपा वहां सब कुछ हमको प्राप्त हो गया फिर भी मैं एक बात को याद दिलाना चाहती हूं कि आपने ये कहा था कि हमारे यहां पर कपिल देव जी का जन्म होगा मेरे पिता से कहा था कि संतान जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम घर में रहेंगे कर्म ऋषि अरे हम कहा जा रहे हैं देवभूति से बोले प्रिय संसार के सुखों को भोगो ना बोले कहां इस झोंपड़ी में बोले तो फिर क्या चाहते हो बोले भले पचास बर्गज का ही कोई छोटा सा फ्लैट मिल जाए सिंगल बेड लू बस इतना ही काम चल जाएगा अपने घर की सब चीजों को संभाल सुधार करके रख सकू इतना ही पर्याप्त तो होगा कर्म ऋषि समाधि में विराजमान हुए ना किसी अथॉरिटी से नक्शा पास कराने की जरूरत न किसी ओवरसीअर को बुलाने ना की जरूरत न किसी ठेकेदार की जरूरत मन के द्वारा ही श्रेष्ठ भवन उनकी रचना करती है एक बुर्ज दो बुर्ज चौबुर्ज छाक छज्जे मोका झ सब विराजमान देवभूति जी का विमान उसमें जी विराजमान हुई परम सुंदरी स्वरूप हो गया कर्णन ऋषि ने भी अपना ऋषि रूप त्याग कर दिया कंदन सनी का बीज धारण करके विराजमान हुए औरों का घर एक जगह रहे इनका घर वैष्ण सुरसन्द नंदन पुष्पभद्रक मानस चैत्र देवताओं के उपवन में विचरण करते हुए एक वर्ष में फिर बिंदु सरोवर पर आकर के ही रुक गया है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है किं दुरापादन तेषाम ये पुनसाम उद्दाम चेतसा यही राष्ट्रतर्थ पद चरण व्यूना बोले जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया उनके लिए कोई भी वस्तु दुराप तो नहीं है दुर्लभ नहीं है देवभूति जी ने नौ कन्याओं को उत्पन्न किया कदम ऋषि चौखट के ऊपर रास्ता रोक करके खड़ी हो गईं। बोले देवभूति हमने तुम्हारे बाप से पहले ही प्रतिज्ञा करा ली थी जब तक संतान नहीं होगी तब तक घर में रहेंगे अब क्यों रोक रही हो हमारे साथ में ब्या करना चाहिए था जी कन्याएं तो पराया धन है कृपा करके मुझे मेरे जीवन का कल्याण करने के लिए कोई पुत्र तो मुझे प्रदान कर दो करद ऋषि कह रहे हैं कि हाय हम कहा भूल गए हमारे यहां पर तो भगवान का जन्म होगा कपिल देव जी रुके हैं नौ कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के द्वारा नौ जो ऋषि उत्पन्न हुए उनके साथ में नौ कन्याओं का विवाह हुआ उनसे ही नौ गोत्र उत्पन्न हुए और सारी सृष्टि मानव की वह विस्तृत होकर के विराजमान हुई सभी की सारी सृष्टिया चारों प्रकार के जो जीव हैं श्वेल चंड जो बिजरा सब कर्दन ऋषि की संतान होकर के ही विराजमान हुए हैं श्री कपिल जी उनका जब जन्म हुआ एक दिन कपिल जी घर में विराजमान हैं श्री कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया और कह रहे हैं महाराज मैं वन में जा करके आपकी आराधना करना चाहता हूँ कपिल जी तो हंसे बोले घर में आया हुआ हूँ मैं और घर में आए हुए ठाकुर को छोड़कर के वन में आराधना करने के लिए जा रहे हो ये कहाँ की बात है मरे घर में रहकर के मेरा भाव पुष्ट नहीं हो रहा है पर आप जब मुझे प्रणाम करते हैं और मेरा उत्पन्न होता है तो मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं और भीतर से कांप जाता हूं कि जगत के ईश्वर को क्या मैं आशीर्वाद देने लायक हूं क्या और यदि कभी मैं आपको जगत का ईश्वर समझ करके आपके चरणों में प्रणाम करता हूं तो पड़ोसी कहते हैं अजी सुनो जल्दी आओ जल्दी आओ देखो सामने वाली खिड़की में क्या हो रहा है ये कैसा बाप है, जो बेटे के चरणों में पड़ा हुआ तो घर में रह करके न मेरा दास्य भाव पुष्ट हो रहा है न मेरा बात्सल्य भाव पुष्ट हो रहा है बहुत विचार करने के बाद में मैं निर्णय पर पहुंचा के बन में जाकर के ही आपकी आराधना करने पर मैं दास हूं मेरा दास भाव पुष्ट होगा घर में रहकर के दास भाव पुष्ट नहीं हो सकता है इसलिए अपने भजन में अक्षमता देख करके मैं अब बन जाना चाहता हूं आदव श्रद्धा तथा सार्वसंग ततोत भजन क्रिया भजन क्रिया के छह सोपान है पहला सोपान है उत्साह शुरू शुरू में भक्ति के हृदय में विचार होता है अजीब उसने इतना भजन किया हम भी भजन करेंगे उत्साह भजन का उसने नियम लिया परंत कुछ दिनों के बाद में ही दूसरी एक स्थिति आती है घन तरला में कभी तो भजन तो भजन हो रहा है और कभी माला धूल चाट रही है खूटी के ऊपर टकी कभी भजन तीव्रता और कभी एकदम तरलता आ जाए घन तर फिर तीसरी जो स्थिति होती है वो होती है विषय संग्रह वो कहता है हाय दो दिन से मेरी संख्या पूरी नहीं हुई अब मैं बची हुई जो संख्या है उसको भी पूरा करूंगा तो वो विषयों के ऊपर युद्ध करता है विषय संग्रह फिर चौथी जो स्थिति आती है वो आती है ब्यूढ़ विकल्प उसके हृदय में विकल्प उत्पन्न होता है कि घर में रह कर के भजन करूं कि कहीं तीर्थ में चला जाऊं वहां भजन करूं इस देवता की आराधना करूं कि ये मंत्र पढ़ूं कि वो अनुष्ठान करूं कि वो पुरस्त करूं बहुत सारे विकल्प उसके सामने ऑप्शंस आते हैं फिर पांचवी एक स्थिति आती है कि वो कोई एक निर्णय पर पहुंच जाता है कि नहीं मुझे जहां से बेच दिया है बस वहां ही उनका ही भजन करना है तब नियम क्षमा उसको यह लगता है कि आज मेरा नियम पूरा नहीं हुआ फिर छठी जो स्थिति आती है वो यह है तरंग रंगड़ी तरंग रंगड़ी में उसे भजन में आनंद आने लगता है यहां पांचवी स्थिति में श्री ऋषि विराजमान है उत्साहमयी घंतरला विषय है उसमें पड़ गए कह रहे हमारे घर में नियम का पालन नहीं हो पा रहा है इसलिए बन में जाकर के भजन करूंगा भगवान बोले पिताजी तुम्हारे तु दोनों हाथ में लड्डू हैं घर में भजन करोगे तब भी मेरा बाहर जाओगे तब भी मेरा परंतु ठीक है अनुकूल भजन प्राप्त करने के लिए अपने भजन के अनुकूल परिस्थितियां ही कहीं न कहीं एकत्रित करनी चाहिए इसलिए अब आप बंद में पधारिये माँ की चिंता करना मत माँ को मैं ज्ञान उद्देश्य प्रदान कर दूंगा ऐसा कहकर के कपिलदेव जी मैं पिता को विदा की भगवत आराधन करके भगवत गति को प्राप्त हुए बोलो कर्दम महाराज की जय एक दिन देवभूति जी श्री कपिल जी के चरणों में प्रणाम करती हुई बोली कि महाराज मेरे दुख की निवृत्ति हो यह आप उपाय बताओ मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हूं कर्म ऋषि तो हंसते हुए बोले बोले मां तेरा प्रश्न अत्यंत अत्यंत प्रशंसनीय नहीं, नहीं है दुख की निवृत्ति होना ये अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि किसी के शरीर में बहुत दर्द हो रहा है उसने पेन किलर खाया शरीर का दर्द दूर हो गया उससे कोई पूछे कैसे हो वो कह रहा है बड़े सुख में हूं तथुत तो उसको सुख मिला नहीं है केवल दुख की निवृत्ति हुई है इसलिए दुख निवृत्ति अपने आप में जीवन का लक्ष्य नहीं है वह एक नकारात्मक उपलब्धि है इसी प्रकार आत्मस्वरूप की प्राप्ति ये भी कोई जीवन का परम लक्ष्य नहीं है किसी का बटुआ खो गया और वापस मिल गया बड़ा खुश हो रहा है आज तो बड़ा लाभ हुआ लाभ कुछ नहीं हुआ है बटुआ में जितने नोट थे उतने के उतने नोट है उसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ा है ऐसे ही जीव अपने स्वरूप को भुलाया हुआ था उसने आत्म स्वरूप को पहचान लिया यह भी कोई उपलब्धि नहीं है उपलब्धि कब होगी कि उसका जो अपना अणु आनंद था उस अणु आनंद के को वह साधक बना करके साध्य रूप में विभु आनंद को प्राप्त करें, यही जीवन का परम्पर लक्ष्य हो सकता है इसलिए केवल अपने खोए हुए स्वरूप को पहचानना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है मुख्य लक्ष्य है विभु आनंद में श्री प्रभु उनकी माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना और उस माधुर्य के आस्वादन में भी जितना अपना स्वार्थ है उस स्वार्थ से मुक्त होना जितनी डिग्री में उसको अपने स्वार्थ की अभिलाषा है उतनी डिग्री से अपने आप के स्वार्थ को से उसको मुक्त होना मान्य निस्वार्थ अन्यभिलाषता शून्य जो आनंद स्वरूप है उसकी प्राप्ति करना सेवा में सेवा करके सेवा ही सुख हो जाए सेवा के बदले में कोई अन्य सुख को न चाह जाए ये जीवन का सर्वोत्तम पूर्ण सुख है अन्य कहीं न कहीं कंडीशनल है जितना कंडीशनल है उतने अंश में कहीं न कहीं उसका अपना जो सुख है विभू उस विभू सुख की हानि इसलिए मैया तेरा प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न नहीं है दुख की निवृत् होना यह जीवन का परम लक्ष्य नहीं है मैं तुझे वो मार्ग बतलाता हूं जिसमें भौतिक सुख और दुख इन दोनों की तो निवृत्ति हो जाएगी और साथ के साथ में परम परम सुख की भी प्राप्ति होगी विभू सुख की भी प्राप्ति होगी तो मैं ये नन्न भावे नक्ति कुरंत ये द्रहण अन्य भाव से मुझ में भक्ति की जाए में युद्ध मान्या भक्तिया भगवत अखिलात्मी सन्दिशो शुभ था युद्ध माने मान्य शुद्धा जो भक्ति है वो शुद्धा दृढ़ भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं है इस भक्ति की प्राप्ति होगी जब अन्य रसिक जनों का संग प्राप्त किया जाएगा कृष्ण कृपा तभी बढ़ जानो रसिक अन्य मिल जाए जब रसिक अन्य मिल जाए ये ही सबसे बड़ी कृपा होकर के विराजमान है अतः सताम प्रसंग मम वीर सम्मिलो भवंत हृतकर्ण रसायना कथा संतों का सेवा पूर्वक संग करे संग और प्रसंग दोनों में अंतर यही है संग माने संग करना और प्रसंग का मतलब है कहीं सेवा करने की प्रवृति भी रखना ऐसा करने पर भगवंत हृतकर्ण रसायन कथा श्री कृष्ण कथा अच्छी लगेगी और अच्छी लगने पर श्रद्धा श्रद्धारति भक्ति अनुक्रम साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनेगी भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाएगी श्रद्धा श्रद्धारति भक्ति श्रद्धा माने साधन भक्ति रति माने भाव भक्ति और भक्ति माने प्रेम लक्षण भक्ति अनुक्रम शि क्रम करके आएगी पूर्व पूर्व वस्तुओं का त्याग न करके अन्य अन्य वस्तुएं अधिक उत्कर्ष के साथ में प्रकट होती हुई चली जाएंगी अनुक्रम से एक तीन, तीनों वस्तुएं प्राप्त तो हो जाएंगी शुद्धा रति भक्ति जैसे कच्चा आम ही खट आम बना और वो ही मीठा आम बन जाता है इसी प्रकार साधन भक्ति ही भाव भक्ति और भाव भक्ति ही आनंददाय प्रेम भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी ये तीनों अलग अलग नहीं है तीनों एक ही स्वरूप अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होकर के विराजमान हो जाएगी जैसे शिशु ही पौर्ण बना और पौगंड ही जैसे किशोर बनकर के विराजमान हो जाता है ऐसे ही भक्ति परपाक को प्राप्त होगी देवभूति जी कह रहे हैं प्रेम दक्षिणा भक्ति किसको कहते हैं बोले देवान गुणलिंगान बोले जिन देवाना माने इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको ग्रहण किया जा रहा है इन्हीं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को चिन्मय बना करके जब भगवान के शब्द स्पर्श रूपसगंध इनका आस्वादन प्राप्त किया जाए तो सत्व एविक मन सब वृत्ति स्वाभाविक स्वाभाविकी श्री ठाकुर में स्वाभाविक मन की जो वृत्ति लगी उस वृत्ति का नाम ही प्रेम लक्षण भक्ति है चित्त को लगाना यह साधन भक्ति चित्त का लग जाना यही है प्रेम लक्षणा भक्ति उस भक्ति सिद्धेट गली ऐसी जो भक्ति है वह सिद्धि से भी अधिक सिंह मोक्ष मोक्ष की भी अधिक अधिक श्रेष्ठ हो जाएगी ऐसे भक्तों को मैं मोक्ष भी देना चाहूंगा तब भक्तगण मोक्ष भी नहीं लेना चाहते हैं अब भक्ति के साथ में दो चीज और जोड़ जाए तो भक्ति जल्दी से फायदा देने वाली हो जाएगी जैसे डॉक्टर एक तो देता है मुख्य दवाई और उसके साथ में लाल पीली दो चार गोली और देता है मिलकर के कंपाउंड जैसा प्रभाव डालता है वैसे ही भक्ति के साथ में दो चीज मिल जाए वैराग्य और ज्ञान तो वो जल्दी प्रभाव डालने वाली हो जाती तो ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए यह विवेक होना बहुत जरूरी है कि आत्मा अलग वस्तु है शरीर अलग वस्तु है भक्ति तो की जाएगी परंतु भक्ति में मैं शरीर हूं इस अज्ञान से मुक्ति की ज़रूर होनी चाहिए भक्ति के साथ में ये विचार भी होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं शरीर अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है इस ज्ञान को प्राप्त करें और इसके लिए श्री कपिल देव जी ने सांश तत्व का निरूपण किया कि जो तेईस गुण हैं तेईस तत्व सृष्टि के उन प्राकृतिक तत्वों का त्याग करें चौबीसवा तत्व है ईश्वर स्तंभ तीन तत्व और हैं तो चौबीस होती सत्ताईस और एक तत्व है जीव अस श्रीमदभागवत में अट्ठाइस तत्वों वाले सांख्यों का निरूपण किया गया जबकि निरीश्वरवादी सांख्य में पच्चीस तत्वों का निरूपण किया गया व्यक्ता, व्यक्ता के विज्ञान व्यक्त व्यक्त इनका ऐसे अट्ठाईस तत्वों का कपिल देव जी ने निरूपण किया अब तीन जो गुण हैं, उन तीन गुणों में क्षोर उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है वो क्षोर उत्पन्न करने वाली वस्तु है काल काल अनादि है जहां उसको सापेक्ष देखा गया वहां उसकी गणना है अन्यथा काल की गणना नहीं ल की कोई गणना नहीं की जा सकती क्योंकि सापेक्षता में उसकी गणना की जाएगी वो दमरू जैसा है ना जिसमें रेत भरी हुई है उसको उल्टा कर दो अब जितनी देर में रेत खाली होगी नीचे आएगी उतनी देर में कितनी पल्स चली तो सापेक्षता के कारण उसकी गणना है काल की कोई गणना नहीं सूर्य भगवान पृथ्वी की परिक्रमा दे रहे हैं अब सूर्य का रथ एक अणु को जितनी देर में पार करेगा उसका नाम अणुकाल हुआ तथो तक, तक काल की कोई गणना नहीं है सापेक्षता के कारण गणना है काल तो निरंतर निरंतर चलता ही रहेगा इसलिए काल की गणना वह सापेक्षता की दृष्टि से है अन्यथा काल अनंत ईश्वर स्वरूप होकर के ईश्वर की एक शक्ति होकर के विराजमान एक बात अब काल की दूसरी एक विशेषता विशेषता ये कि वह काल जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में कहीं कहीं अंतर लाकर के प्राप्त कराएगा दूध रखा उसमें जामन लगाया कैसे दही उपजम गया काल ने कोई ना कोई प्रभाव किया उसमें गुणों में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ सत्वर स्तंभ इनने जो गुण बनाए इसे दूध दही हो करके परिणत हो गया तो काल की तीन विशेषताएं काल ईश्वर का की शक्ति है एक बात काल अनंत है परंत तो सापेक्षता के कारण किसी वस्तु के कारण उसका सृष्टि और प्रलय कहीं जा कहा जा रहा है परंत तो प्रलय होंगे पर भी काल की समाप्ति नहीं है काल अनादि होकर के विराजमान है और काल के कारण गुण जो है सत्वर स्तम इनमें कहीं, इन कहीं परिवर्तन आया और वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन परवर्त, हो जाता है आम अपने आप पक गया रखे, रखे कैसे पक गया किसी ने पकाया तो था नहीं वो कैसे पक गया दूध कैसे दही जम गया दही कैसे सड़ गया ये काल के प्रभाव से अपने आप कहीं ना कहीं प्रभाव हो जाएगा इसमें काल को भी समझे और काल को समझने के लिए श्री कपिल देव जी ने जीव की जो गति है उस जीव की गति का भी निरूपण किया मैया इस जीव की दो दशाएं हैं वह सांक्षी के साथ में है धारणा को धारण करते हुए भी विराजमान हो और उस धारणा में सबसे बड़ी जो सुंदर वस्तु है वो सुंदर वस्तु है ध्यान ध्यान योग योग उस योग को अपनाए संचिंत भगवत चरणारविंदम भगवान के चरणारविंद इनका स्मरण करते हुए साधक बिराजमान हो फिर उनके मुखार विद का ध्यान करे यदि उसको ये लगता है कि भगवान के रूप का ध्यान करते हुए कहीं न कहीं ज्ञाता और ज्ञे इनके बीच में ज्ञान का पर्दा है और मैं गे पदार्थ के साथ में अत्यंत अभेद प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसी स्थिति में साधक का यह कर्तव्य है एक ज्ञानी का अत्यंत स्थिति प्राप्त करने के लिए अभेद स्थिति को प्राप्त करने के लिए वह भगवान के रूप से चित्त को हटाए और केवल ज्योति मात्र में चित्र लगाए ज्योति में क्योंकि विशेष नहीं है इसलिए वहां मन की आवश्यकता नहीं रहेगी और मन भी समाप्त हो जाएगा जैसे अग्नि का ये स्वभाव है कि वह अंधकार को भी खाता है और अंधकार के साथ साथ वह अपने अधिष्ठान को भी खाता है दिए की लौ अंधकार को भी खा रही है और जिस बत्ती में है उस बत्ती को भी खा रही है इसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को भी नष्ट करता है साथ के साथ में जिस मनोवृत्ति में है उस मनोवृत्ति रूपी बत्ती को भी खाता है तो ज्ञान स्वपर विरोधी है अपना भी विरोधी है दूसरे का भी विरोधी है स्वपर विरोधी है जब तक बत्ती बनी रहेगी तब तक, तक अत्यंत अभेद की प्राप्ति नहीं होगी पंत जैसे ही बत्ती जल जाएगी उस समय दीपक जो ज्योति है वो महाज्योति में जाकर के ही मिल जाएगी इसी प्रकार अज्ञान के द्वारा नहीं ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करने पर जब मनोवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी तो ईंधन के जलने पर जैसे अग्नि नष्ट हो जाती है इसी प्रकार मनोवृत्ति के समाप्त हो जाने पर ज्ञान की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी इसे ज्ञान के विषय में एक प्रसिद्धि है कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है फल व्याप्त नहीं है दोबारा बुला लें दोबारा रिपीट करने कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त होता है फल व्याप्त नहीं होता है मोक्ष की स्थिति में स्वरूप ज्ञान तो है परंतु ज्ञान की वृत्ति नहीं है फल की स्थिति में ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञान का अनुभव नहीं है इसलिए सर्वम खलिदम ब्रह्मो ये मोक्ष की स्थिति नहीं है तत्व तो मसीह यह भी मोक्षी की स्थिति नहीं है सोहम यह भी, मोक्षी की, स्थिति नहीं है। ये भी मोक्षी की स्थिति नहीं है क्योंकि अभी ये आम बना हुआ है वृत्ति बनी हुई है जब दिए की लौ वो वृत्ति को भी खा जाएगी बत्ती को भी खा जाएगी उस समय ज्योति ज्योति में लीन होकर के विराजमान हो जाएगी मोक्ष की स्तुति को प्राप्त होगी परंतु भक्तगण ऐसी साईं जी मुक्ति को कभी चाहते नहीं ठीक है उनकी प्राकृत शरीर की निवृत्ति तो पहले ही हो गई भक्ति के द्वारा जब दीक्षा हुई उसी समय उनको चिन्मय देह की प्राप्ति हो गई और वो ही चिन्मय देव पार्शल देह के रूप में प्राप्त होकर के कृष्ण सेवा करते हुए विराजमान तो चिन्मय देव को प्राप्त करके भगवान माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना यही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होगा ब्रह्म के साथ में साहु प्राप्त कर लेना ये वैष्णव के लिए कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं है इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान संक्षिप्त में दोबारा रिपीट कर दे के ज्ञान वृत्ति व्याप्त होता है हल व्याप्त नहीं होता है परंतु वृत्ति समाप्त हो जाए तो ज्ञान टेकेगा नहीं ब्रह्म रूपता की प्राप्ति हो जाएगी धर्म का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा परंतु भक्तों को भक्त महारानी की कृपा से चिन्ह में पार्श्व देह मिल गया है इस शरीर में भी उनको पार्श्व देह मिला हुआ है यथावस्थित शरीर में भी उनको चिन्ह में देह मिला हुआ है और जब यथावस्थित शरीर में स्थूल देह गिर जाएगा तब पार्श्व देह प्राप्त होकर के चिन्हय देह की वैकुंठ में भी उनको प्राप्ति हो जाएगी जब तक चिन्ह में देह नहीं है तब तक आस्वाद की प्राप्ति नहीं है सेवा सुख की प्राप्ति नहीं है इसलिए वे देह प्राप्त करके सेवा सुख प्राप्त करते हैं ब्रह्म में लीन होकर के जहां जड़ता जैसी स्थिति हो जाए आस्वाद की प्राप्ति नहीं है ऐसे मोक्ष को भक्तगण कभी नहीं चाहते मोक्ष का भी सर्वदा त्याग कर दे देती इसलिए हम लोगों को एक फैसिलिटी मिलती मिली हुई है एक बेनिफिट हमको मिला हुआ है कि हमको चिन्ह में दे मिल जाएगा और चिन्ह में देह होकर के आस्वाद की प्राप्ति हो जाएगी जो ज्ञानी हैं उनको चिन्ह में देह मिलेगा नहीं ऐसी स्थिति में ब्रह्म होने पर भी उनकी जरूरत स्थिति हो जाएगी उनकी आनंद की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं होगी ऐसे जमदुर्पण किया मैया इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है कोई दूसरा मार्ग नहीं है मैंने दोनों मार्ग तेरे सामने निरूपण कर दिए एक मार्ग जो था वो मार्ग था धूम मार्ग कर्म मार्ग जिसके द्वारा गमना गमन होगा दूसरा वह है अर्चरादि मार्ग परंतु जिन्होंने धूम मार्ग के द्वारा आराधन किया उनको स्वर्ग में जाने के बाद में पुनः पुनः मुश्को भव यह दशा होगी जिन्होंने ज्ञान मार्ग को आश्रय ग्रहण किया वे ब्रह्म में जाकर के लीन हो गए परन्तु जिन्होंने भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण किया उनको श्री ठाकुर गरुड़ स्कंध के ऊपर विराजमान करके सीधे बैकुंठ प्राप्त कराएंगे जिनमें देह पार्शद देह प्रदान करेंगे पार्शद देह प्रदान करके कृष्ण सेवा श्री नारायण की सेवा प्राप्त करते हुए विराजमान होंगे और जिन्होंने श्री वृंदावन में रहते हुए राग मार्ग के द्वारा आराधन किया उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है पर्दा हट जाएगा यहाँ वो लीला नृत्य हो रही है अतः भरम तजो हर प्रिया भजो सजो नेम व्रत एक यही यही निश्चय कहीं रही सही गई टेक हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यही यही इस रज का अंगुली से स्पर्श करते हुए अंगुली निक्षेप करते हुए कह रहे हैं कि हमारे लिए यही रज परम परम उपास्य से है इस रज के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी रज हमको चाहिए नहीं दूसरे स्थान पर हमको जाना ही नहीं बोलो श्री रज रानी की जय की जय देती जी तो परम्परम आनंदित हो गई और चरणों में प्रणाम कर रही हैं कि आह अहो बत स्वपचो या गरी जोहा नाम तो वो स्वपच भी परंपरम गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जुभा पर नहीं जुहा के अग्र भाग पर नामानी नहीं वर्तते नाम एक वचन का प्रयोग कर रही हैं एक बार भी ये नाम आया तो वह भी परम परम श्रेष्ठ है यदि जो भाग्य वर्तते नाम तो व्यम जीव पर नहीं जीव के पर, परम पार स्मरण करते हुए प्रणाम करते हुए श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी बाबा वे इस बात को बड़ा अंडरलाइन करते थे कि जो भाया नहीं जो भाग्र वर्तते नामानी नहीं के नाम एक वचन का प्रयोग किया एक बार भी जिन जिसकी जो पर श्री कृष्ण नाम राम हैं। भी बड़ा बड़ा है वह स्वपच तात्पर्य है जो कुत्ते के मांस को कच्चा खाए इतना जो नीच है स्वपच स्व मन कुत्ता तो ऐसा जो नीच है वो स्वपज भी उस परम परम धन्य है उस ब्राह्मण से जिसकी जोहार के ऊपर कृष्ण नाम विराजमान है बुलहद राम संकीर्तन की जय तपस्ते उसने सारे तप कर डाले टेपू ये निकल का पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है।, है हैड लगा करके क्रिया की थल फॉर्म वो लगेगी तेपू उन्होंने सारे तप कर डाले कोई क्रिया प्रारंभ की गई उसका अंत पता नहीं है तो वहां इंडेफिट होगा परंतु तो जहां क्रिया कब समाप्त हुई इसका भी बोध है तो फिर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा यहाँ पर तेपु शब्द का प्रयोग है तो उसने सारे तप कर डाले जुहुबू सारे हवन कर डाले सारे ऑफरिंग कर डाली ससनु सारे तीर्थ नहा डाले नाम ये थे जो एक बार भी नाम ग्रहण करे क्या मैं तो तेपुस तपस्ते तेपु में लिट लकार का प्रयोग है पास्ट परफेक्ट का जुहुबू ससनु हूं ब्रह्मांड ऊँचूहू ये सब नृ लकार के प्रयोग हैं पास्ट परफेक्ट के प्रयोग हैं उसने सारे ये प्रयोग कर डाले तो जितनी भी ऑस्टेलिटी है वो सारी ऑस्टरिटी उसके द्वारा परफॉर्म हो गई हैं पूरी पूरी कर दी गई हैं उन सबों को जो करके विराजमान है ऐसा जो महापुरुष है उनका क्या कहना नाम की महमा का गायन कर रहे हैं कपिल जी मैया से अनुमति लेकर के उस समय पधारे समुद्र में इनको मार्ग स्थान स्थान प्रदान किया गंगा सागर संयम के ऊपर श्री देवभूति जी अपने महलों में ही बैठी और महल इनका तपोवन बन गया और समाधि में इनने अपने देह को त्याग किया और इनका शरीर सिद्धता नाम करके एक नदी के रूप में परिणत हो गया बोलो मनुष्य वृंदावन की जय देवूति मैया की जय श्री दे कह रहे हैं शत्रु कन्यान की तीन कन्याए हैं आकृति देवभूति प्रसूति इनमें आकृति रुचि प्रजापति को प्राप्त हुई है और इनमें श्री यज्ञ और दक्षिणा इनका जोड़ा उत्पन्न हुआ हाँ दक्षिणा के बिना यज्ञ नहीं चलता है <laughs> ये आर् साम्राज्यों का यज्ञ अलग होगा यहाँ पर तो यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों उत्पन्न हुए माने दक्षिणा और यज्ञ ये साहब जोड़ा है मित्र जोड़ा है तो श्री आकुति जी में दक्षिणा और यज्ञ ये दोनों उत्पन्न हुए जो प्रसूति है इनको दक्ष प्रजापति को प्रदान किया गया इनमें सात कन्याएं उत्पन्न हुई जो देवभूति हैं, वे कश्यप ऋषि को ये कर्दम ऋषि को प्राप्त हुई इनमें देवभूति जी में नौ कन्याएं उत्पन्न हुई और उन नौ कन्याओं से संपूर्ण सृष्टि बन गई इन नौ कन्याओं में एक कन्याएं हैं श्री अनुसुआ जी अति ऋषि को ब्यायी अति ऋषि अनुसुया जी को लेकर के रिक्ष नामक पर्वत पर तप कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जगत का ईश्वर है वो मुझे अपनी संतान अपने जैसी संतान दे ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आ गए अति ऋषि बोले मारे तीन क्यों आए मैंने तो एक ईश्वर की आराधना की थी श्री विष्णु बोले यदि कोई ये कहे कि अग्नि को लाओ तो अग्नि के साथ में ईंधन भी आएगा उसके साथ में ज्वाला भी आएगी उसके साथ में धुआं भी आएगा ऐसे ही ब्रह्मा है धूमस्थानी ईश्वर है नहीं उनमें कहीं यज्ञ की पवित्रता का आरोप है धुएं में शिव वे अपने आप को कहीं माया से छुआ हुआ मानते हैं पंत रगड़ा जाए तो ईश्वर का प्रकट हो जाएगी पंत विष्णु साक्षात ज्वाला रूप होकर के विराजमान जैसे आहुति सर्वदा ज्वाला में ही की जाएगी वह न तो अरणी में की जाएगी न धूम में की जाएगी वह ज्वाला में ही की जाएगी इसी प्रकार संपूर्ण समाराधना वह विष्णु की ही होगी सारी आराधना अंत में विष्णु में ही समर्पित होंगी तीनों की कृपा से तीन संतान इनके यहां पर उत्पन्न हुई विष्णु के द्वारा दत्तात्रेय भगवान शिवजी के द्वारा शंकर दुर्भाषा और ब्रह्मा के द्वारा चंद्रमा इनका जन्म हुआ प्रसूति में जो कन्याएं उत्पन्न हुई उन कन्याओं में सबसे छोटी थी सती इनके यहां पर कोई संतान उत्पन्न हुई नहीं क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया बोले मरे ये चरित्र वर्णन करें बोले एक बात विश्वताओं ने बहुत सुंदर यज्ञ किया कंखल में वहां पर अभी विष्णु का आवाहन नहीं हुआ है ब्रह्मा शिव इनका आगमन हो चुका है दक्ष प्रयापति जरा सा विलंब से आए पुराने एक नियम था कि जाति सरदार कोई भी हो उसको उठकर के अभ्युत्थान दिया जाएगा उस समय छोटे बड़े का विचार नहीं हो आजकल तो ये शिष्टाचार समाप्त हो तो गया है तो भले दक्ष प्रयापति बहुत छोटे हैं परंतु फिर भी सबने उठकर के अभ्युत्थान प्रदान किया उस सभा में दो जने उठ के खड़े हुए एक तो ब्रह्मा और एक शिव दक्ष प्रजापति अपने आसन पर बैठे नहीं जरा देख रहे हैं कौन हमको देख के खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ शिव की ओर देख कर के कह रहे हैं टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से कि हे अग्निओ हे ब्राह्मण न मैं अज्ञान के कारण कुछ कह रहा हूं न मैं ईर्षा के कारण कह रहा हूं यंत तो लोकपाल नाम यशग्न इस रुद्र ने तो लोकपालों के यश को नष्ट कर दिया एक सामान्य शिष्टाचार का भी इन्होंने पालन नहीं किया है और इसमें यह तो हमसे बहुत छोटे हैं हमने अपनी कन्या इनको प्रदान की देने वाला कितना भी छोटा आदमी क्यों न हो उसका हाथ ऊपर रहेगा लेने वाला कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो उसका हाथ नीचे ही रहेगा हम दाता हैं ये गृहिता हैं इसलिए हमारा पन बड़ा है और मैंने तो ब्रह्मा के कहने से अपनी बेटी दे दी कहा मेरी बेटी कैसी मृग के उसके नेत्र और कहा इसकी आंखों को देखो बंदर जैसी कैसी लाल लाल इसकी आंखें हो रही हैं सब बोली या जी जाने दो अब तो ब्याह हो गया अब ये सब बातें अब करने की होती है क्या पहले विचार करना चाहिए था ये बुलवा जो बात कहने की है वो तो कही जाएगी ठीक है कोई बात असर होती है नहीं होती है, ये बात अलग है परंतु तो बात तो कही जाएगी ऐसे सब यदि मनमाना आचरण करेंगे तो मनमाना आचरण करने पर तो फिर कहीं शिष्टाचार कोई क्रम वह रहेगा ही नहीं आज से इनको इंद्र उपेंद्र के साथ में भाग नहीं मिले ग्राम का मुखिया रुठ जाए ज्यादा ज्यादा क्या करेगा हुक्का पानी बंद कर दे और तो इनके पास में कोई तो नहीं भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे कि लो हमारी सब जगह ईश्वर ईश्वर करके पूजा होती है बड़ा अच्छा है आप किसी से कह देंगे हम काय बात के ईश्वर है जी देखो एक सामान्य सा आदमी हमको शाप दे करके चला गया तो अपनी ईश्वरता को छपाने के लिए वैष्णवता में विनम्रता धारण करके भगवान रुद्र विराजमान रहे दक्ष प्रजापति उठकर के चले गए द्वार के ऊपर बैठे हुए थे नंदीश्वर उन्होंने पूछा अभी अभी हमारे ससुर जी के हमारे मालिक के ससुर जी आए अभी अभी कैसे चले गए बड़े तनफन करते हुए जाते हुए दिखे क्या बात थी बोल ऐसे से शाप दिया है नंदीश्वर को क्रोध आया और इन्होंने शाप दिया है कि जिसने भगवान शिव का अपराध किया वह दक्ष शिव से विमुख नहीं हुआ वह विमुखी ही हो जाए अर्थात तो उसका सिर कट जाए और ये जितने भी ब्राह्मण ये लोग भी उन ब्राह्मणों को भी शाप देते हुए कहा कि ये संसार में विचरण करते हुए डोले संसद और वेद का जो तात्पर्यवाद है उसको तो ग्रहण करेंगे नहीं अर्थवाद को ग्रहण करेंगे अर्थवाद का तात्पर्य है अन्यथा प्रतीयमान अर्थ को त्याग करके अन्यथा रूप में प्रस्तुत करना जो एक अर्थ है प्रमुख अर्थ है उसका त्याग करके अन्यथा रूप में उसकी प्रस्तुति करना उसका नाम है अर्थवाद उस अर्थवाद को ये ग्रहण करते हुए विराजमान होंगे अर्थात वेद का तात्पर्य भगवत भजन में है उसका तो प्रयोग करेंगे नहीं और ये वेद का प्रयोग केवल यश लक्ष्मी इनको प्राप्त करने के लिए ये करते रहेंगे अर्थवाद हुआ गौण अर्थ को स्वीकार करना और मुक्ष अर्थ को त्याग कर देना ये याचक बनकर के सर्वत्र विचरण करेंगे सर्व सर्वभा हो जाएंगे ये शाप जो तत्ववेदता नहीं है उन ब्राह्मणों के लिए दिया गया जो ब्रहवासी कर्मकांडी ब्राह्मण श्री किशोरी के श्री चरणारिंद में जिनकी अपूर्व निष्ठा है ऐसे लोग तो परम परम हो करके के वैष्णवगण जो हैं वैष्णव निष्ठा वे ब्राह्मण तो परम परम बंधनी होकर के बिराजमान केवल कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग को ही प्रधान करने वाल मानने वाले जो कर्म कांडी हैं उनको ये शाप प्रदान किया कि वे संसार में ही जन्म मृत्यु में भटकते रहेंगे उस सभा में भृगु ऋषि भी बैठे थे भृगु ऋषि बोले देखो जी ससो जमाई की लड़ाई आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ लो हमको क्या करना परंतु यदि हमको लपेटे में ले रहे हो तो हम कोई चून के बने हुए नहीं है इन्होंने अंजलि में जल लिया और श्राप देते हुए बोले कि शिव को स्वतंत्र रूप में आराधना करने वाले शिव को भगवत तत्व तो न मान करके शिव को स्वतंत्र थक ईश्वर मानने वाले सब लोग भ्रष्ट हो जाए और वे कहीं पंच मकारों मकारोपासना उसमें ही डूब जाएं मांस जाएरा मत्स्य मैथुन और मुद्रा इन पंच मकारों में डूब जाएं ये सारी वस्तुएं बड़ी प्रतीकात्मक थी मांस का तात्पर्य है पापरूपी पशु का त्याग करना मद्रा का तात्पर्य है कुंडलनी जागृत करके शास्त्रार्थ में ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना मैथुन का तात्पर्य है कि कुंडलिनी का ब्रह्मांड के साथ में ब्रह्मतत्व के साथ में कहीं मिलन प्राप्त कराना मुद्रा का तात्पर्य है विषयों से आंखों को बंद कर लेना पर यह तो सब करेंगे नहीं कंथे योगी बन करके बड़े बड़े बाला कान में धारण करके ये लोग विचरण करते हुए मांस नगर मैथुन मुद्रा इनको उपासना का एक अंग मानते हुए ये विराजमान होंगे ऐसे लोग भ्रष्ट हो जाए भगवान शिव ने विचार किया कि भाई अब इस सभा में रहना उचित नहीं है यहां पर तो गाली गलौज होने लगी इसे उठ करके चुपचाप चल दिए हैं दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति द्वेष था जबकि श्री शिव के हृदय में दक्ष के अज्ञान के प्रति द्वेष द्वेष था, शिव के प्रति द्वेश दक्ष प्रजापति को जब प्रजापतियों का अधीश्वर बना दिया गया उस समय सब देवांगना जा रही हैं, किसी ने पूछ लिया अरे सती तू अभी तक नहीं गई सती झेट मिटाते हुए बोली तुम चलो मैं आ रही हूं पीछे से जब सती श्रृंगार करके भोला नाथ भगवान के पास में पहुंची चरणों में प्रणाम कर रही हैं भगवान शिव हंसे कह रहे हैं प्रिय इस असमय में आगमन क्यों किया तुम तो जानती हो यह हमारे स्मरण का समय है स्मरण के समय तो नहीं आना चाहिए सत्संग के समय सब मिलकर करके स... विराजमान होंगे स्मरण तो एकांत में किया जाता है वैष्णवों के स्मरण की विशेषता यह है कि भले एकांत है स्मरण में चाहिए तो एकांत तो परंतु वैष्णवों की उपासना सर्वदा यौथ की उपासना है हम निरंतर निरंतर जब भी उपासना करेंगे श्री विशाखा जी के यूथ में श्री रंगदेवी जी के यूथ में अपनी जो अग्रवर्तनी यूथेश्वरी है उनके अनुगत अनुगता मंजरी होकर के हम सेवा करते हुए विराजमान होंगे तो वैष्णव की उपासना यौध की उपासना है परंतु युद्ध की उपासना की भी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि उसमें एकांतता बाहरी एकांतता और भीतर यौथ की उपासना सर्वदा सर्वदा विराजमान है पटमलिन और दीन लठ हृदय अधिक उत्साह और डोलत फुरत कुंजमग और गावत युगल सुहाग युगल के सुहाग का गायन करेंगे और तन मलिन पट मलिन वस्त्र मेले भाल न खाए भाल न परिवे अच्छा खाना मत अच्छा पहनना मत ये वैष्णवों का स्वभाव रहा तो पटमलिन और दीन लट स्वरूप दीन और लट है संतों का परंतु हृदय अधिक उल्लास उत्साह और हृदय में अत्यंत उत्साह और डोलत फिरत कुंजमग और गावे युगल सुहाग और युगल के सुहाग का ही गायन करते हुए हृदय एकदम रस में डूबा हुआ और जीवन परम परम बैदांग एकदम बैराग्य से युक्त होकर के इन संतों का जीवन अद्भुतता एक अद्भुत अपूर्व से विरोधाभास प्राप्त है जिनके स्वरूप में कहीं कोई संगति नहीं है परंतु परम परम संगति विराजमान श्री सती कह रही है भरज आप पता मैं भी चलूं भगवान शिव बोले वहां जाना शोभा को प्राप्त हो जहां पर आदर हो बोले महाराज आप भी तो कहा यहां कैलाश में आकर के बैठे हैं इतनी दूर नौता देने वाला भूल गया हो अथवा दरवाजे के ऊपर बैठा रखे हैं जो भूत प्रेत उनको देख कर के भाग गया हो ऐसा भी तो हो सकता है बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है तुम्हारे पिता ने जानबूझकर के हमको निमंत्रण नहीं दिया है कहीं अपना शरीर त्याग मत कर देना भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं और किसी फल की जब प्राप्ति होती है तो वे एक त्रिभुज के रूप में होती है सबसे ऊपर है दैव उसका एक कोण है त्रिभुज का वो है पुरुषार्थ व्यक्ति का अपना प्रयास और तीसरा है भाग्य तो दैव प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन तीनों का एक सम्मिलित जो प्रभाव है वह किसी फल को प्रदान करने वाला होता है इनमें दैव ही प्रधान है यदि दैव अनुकूल नहीं है तो महान पुरुषार्थ करने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि दैव अनुकूल नहीं है तो भाग्य होने पर भी भाग्य तुच्छ फल प्रदान करके अल्प फल प्रदान करके समाप्त हो जाएगा और दैव की यदि कृपा है तो अल्प भाग्य भी अल्प पुरुषार्थ भी बहुत बड़े फल को प्रदान कर सकने में समर्थ होगा इसलिए दैव समाराधना केवल भाग्य से काम नहीं चलेगा केवल पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा दैव समाराधना अत्यंत अत्यंत अनिवार्य होकर के बिराजमान और शिव जान गई कि इस समय दैव हमारे प्रतिकूल है इसलिए शिव ये विचार करके चुप हो गए कि हो आई सोए जो राम रच रहा इसलिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया श्री शिव मौन हो गए सती त्याग करके जो चली हैं, श्री सती के पीछे सब सेवक चले कोई छत्र लेकर के सब अटल छत्र की जय जयकार कर रहे हैं सती को जो आया हुआ देखा दक्ष प्रजापति ने तो मुंह फेर लिया जब घर का मालिक नहीं पूछे तो अन्न को क्या पड़ी सती का सत्कार किसी ने नहीं, नहीं किया परंतु तो मैया का प्रेम बड़ा बड़ा होता है बेटी बेटी कहकर के प्रसूती उस समय बेटी का स्वागत करने के लिए उठी छाती से लगा लिया बोले बेटी तू आगे में बड़ी देर कर दी तेरी सारी बहनें आ गई सती वे पूजा की थाली को सरकाती हुई बोली बोली देख तो यहां मेरे का समाधर है के नहीं? सती ने इंद्र का भाग देखा उपेंद्र का भाग देखा परंतु तो कहीं बगल में रखे हुए रुद्र का कलश नहीं देखा है सती को आय से जाए कहा क्रोधित होकर के सती हटा करके सामने प्रकट हो गई और दक्ष प्रजापति से कह रही है कि क्यों मेरे बाप तूने किसके साथ में द्वेष किया दो अक्षर का शिव नाम कभी कोई अमंगल हो अपशकुन हो शिव शिव कह लिया जाए अमंगल की निवृत्ति हो जाती है ऐसे शिव के साथ में तेरे अतिरिक्त और कौन द्वेष करेगा अब तो तुझसे उत्पन्न होने वाले इस देह को त्याग ही करना पड़ेगा चाहू तो तेरी जीप भी खींच सकती हूँ चाहू तो लौट करके जा सकती हूं परंतु अपने माननीय रूप की रक्षा नहीं कर पाऊंगी जब वे दाक्षानी करके आर्यपुत्र पूछेंगे उस समय मुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई बाण का प्रहार कर रहा है इसलिए सती उस समय समाधि में विराजमान हूं सती ने जहाँ कुंडलनी जागृत की है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहर विशुद्ध आज्ञा चक्र में ले जाकर के कुंडलिनी को स्थापित किया सती ने उस समय दशम द्वार के द्वारा शिव का ध्यान करते हुए अपने देह का जो त्याग किया है और देह में योगा का जो संधान किया धक करके सती का देह जल रहा है सब कह रहे हैं इस दक्ष को हो क्या क्या सती जरा सा आदर पाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर रही है और इस दक्ष प्रयापति पर यह नहीं बन रहा है कि बेटी तू ऐसा मत कर ये उसे रोक नहीं रहा है ये बड़े आश्चर्य की बात है सती ने अपना देह त्याग किया सती के साथ में जितने भी शिव के पार्षद आए थे सब सभा में कूद पड़े उस समय भ्रुभु ऋषि ने दैत्यों को उत्पन्न किया मार मार देवताओं को मार मार करके सब शिव के पार्षदों को भगा दिया भगवान शिव को जिस समय पता लगा कि सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है उस समय बाघमहर को फहरा जटाओं को बिखरा त्रिशूल को घुमा डू को बजा करके भावुहों को नचा करके शिव ने अट्टहास किया और अट्टहास करके जो एक जटा फटकारी श्री शाम ने वीरभद्र को प्रकट कर दिया वीरभद्र में लेकर के उस समय पधारे संपूर्ण दक्षिण जी का ध्वंस कर दिया है दक्षिण प्रजापति का सिर काट दिया भग ऋषि के दात दाँतों को नेत्रों को निकाल दिया पूषा के दांत तोड़ दिए सब अस्त कर दिया है सब ब्रह्मादेव देवता शिव के पास में गए और शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि महारे जय हो जय हो आपके तत्व को हम जान गए जाने, जाने तो आम ईश्वम विश्व से जग तो योन विजय हो शक्ति शिव से च परम आप शक्ति शिव से परे होकर के विराजमान हो, हो। शिव के चार तत्व हैं शिव का एक तत्व है जहाँ इदम और अहम दोनों मिले हुए रहे वो है शिव भट्टारक निर्गुण निराकार जब वही लिंग धारण करके स्वरूप धारण करके विराजमान होता है परंतु उसकी उपाधि चिन्मय है माया से परे है वह स्वरूप है सदा शिव शिव का तीसरा स्वरूप है जहाँ वे माया का स्पर्श करते हुए बिराजमान हो वे शिव शक्ति से युक्ती जो स्वरूप है वह कहीं आणवोपाय कभी शातोपाय और कभी शाम के रूप में अपूर् से फल को प्रदान करने वाला होता है आणव का तात्पर्य है अणुरूप जो जीव उसके द्वारा किया गया उपाय अणु का उपाय उपाय, दूसरा जो उपाय है वो दूसरा है शाक्तोपाय माने मंत्र शक्ति भी कार्य करती है परंतु तो आणो उपाय भी हो शाक्तोपाय भी हो तीसरा उपाय नहीं है माने शाम्भव उपाय नहीं है तब भी फल की प्राप्ति नहीं होगी तो शिव की कृपा भी चाहिए इन शिव की कृपा को प्राप्त करके ही शाम्भव कृपा के द्वारा ही फिर पाँच वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं प्रत्यभिज्ञा दर्शन में शैव दर्शन में निरूपण किया गया वहाँ पर सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह ये पांच तत्व जो हैं इनके द्वारा संपूर्ण जगत का संरक्षण करते हुए भगवान शिव शक्ति के रूप में विराजमान होते हैं श्री ब्रह्मा ने जिस समय श्री शिव की इस तरह से प्रार्थना की श्री शिव जी बोले बोले देखो दक्ष प्रजापति जैसे बालकों से मैं कभी प्रभावित भी नहीं होता हूं और उनका बुरा भी नहीं मानता हूँ बोले मैंने बिना आपके यज्ञ की स्थापना नहीं होगी शिव को सामने देखकर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भूयान अनुग्रह हो भवतात्तो में आपने अत्यंत अनुग्रह किया मैं तो नरक में गिर रहा था, परंतु तो आपने मुझे बचा लिया। ऐसे सब सब यज्ञ यज्ञ यज्ञ यज्ञ की की, की स्थापना कुंड से पुरुष सब पुरुष प्रकट हुए, भगवान जय भगवान यज्ञ पुरुष कह रहे हैं कि शिव ब्रह्मा विष्णु इन तीनों में कोई अंतर करके कभी भी मत जाना ये तीनों एक स्वरूप होकर के ही बिराजमान है शिव की और ब्रह्मा दो कोटि हैं। एक है जीव कोटि एक है ईश्वर कोटि इनमें ईश्वर कोटि शिव परम परम बंदनीय होकर के बिराजमान है अब हम स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कर रहे हैं स्वयंभू मनु के दो पुत्र उत्पन्न हुए एक प्रियवृत और उत्पान पाद उत्पान पात राजा की दो पत्नी बड़ी रानी है सुनीति इनमें ध्रुव पुत्र उत्पन्न हुए छोटी रानी सुरची हैं इनमें उत्तम पुत्र का जन्म हुआ एक दिन उत्तम को <coughs> गोदी में लेकर के राजा जिसमें खिला रहे हैं बालक का स्वभाव होता है एक बालक को गोदी में बैठे देख करके दूसरे में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है ध्रुव अपनी छोटी छोटी बहुलियाओं को आगे करके कहने लगे पिताजी पिताजी जैसे आपने मेरे छोटे भाई को गोदी में ले रखा है मुझे भी गोदी में ले श्री चाह रहे थे कि गोदी में ले लूं पंत नहीं लिया रानी के भाई के कारण सुरक्षी बाहर कलाई वो बोली बेटा तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है ध्रुव को तो क्षत्रिय अभिमान आ गया बोले क्यों मांग मैं क्या राजा का बेटा नहीं हूं बोले राजा का बेटा तो है परंतु तो रानी का बेटा नहीं है राजगद्दी पर वो बैठेगा जो रानी का बेटा होगा बोले मुझे राजा की गद्दी मिले ऐसा कोई तो उपाय है बोले हाँ एक उपाय है तपसा साराध्य पुरुष तब करके श्री हरि की आराधना कर जिसने आराधना किए करने के लिए ध्रुव चले श्री सुन्नति में ध्रुव को अपने भक्ष्यस्थल से लगा लिया श्री प्रभु से कह रही है संस्थान भ्रमणे दयने स्ना ध्रुव बालक है सोई ध्रुव को मैंने सूखे में में सुलाया, जब मुख भोजन कर रही हूँ कौर भी ले रही हूँ और ध्रुव कहीं फिसले अपने हाथ का कौर छोड़ के ध्रुव को बचाने के लिए मैं दौड़ी हूं आज से ध्रुव को मैंने आपकी गोदी में समर्पित कर दिया है ध्रुव की सब प्रकार से तुम ही रक्षा करना ऐसा कह करके हा गोविंद कह करके रानी जो मूर्छित हुई हैं दासियों ने धैर्य प्रदान किया श्री ध्रुव जी जो निकले सो ही सबसे पहले सलून हुआ वीणा बजावत हरिगंगावत प्रेम सरसावत श्री नारद जी को आते हुए देखा नारद जी का दर्शन करते ही ध्रुव का चित्त अत्यंत निर्मल हो गया निकले थे बड़ी भारी असुया लेकर के क्या अच्छा पिताजी मुझे गोदी में नहीं बैठाना चाहते हो देखना मैं इतनी बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा कि तुम्हारा भी राज्य कहीं टेकेगा नहीं परंत नाराज्य का दर्शन करते हुए करने के साथ ही साथ वो सारी की सारी ईर्षा इनकी दूर हो गई है चित्त एकदम निर्मल हो गया और तो नारद जी के चरणों में गिर करके प्रणाम कर रहे हैं कि गुरु जी पिता की गद्दी रद्दी हो मैं तो गोपाल जी के चरणार्भि की चौगद्दी के ऊपर विराजमान होऊंगा। नारद जी तो इनकी निष्ठा को देख करके रीछ और कह रहे हैं बेटा ये जगत ये राज्य आज है कल नहीं है मैं तुझे वो ज्ञान उपदेश देता हूं जो स्थाई होकर के विराजमान द्वारसाक्षर मंत्र का उपदेश दिया वैष्णव दीक्षा में देश काल पात्र किसी का भी नहीं है सर्वे प्रे अधिकारण श्री रामानुज भगवान रूपण करते हैं कि सभी लोग शरणागति के अधिकारी होकर के विराजमान श्री ध्रुव जी को अभी उपनयन संस्कार नहीं हुआ है प्रायः प्रणव का ओंकार मंत्र का उपदेश दिया जाता है गायत्री उपनयन होने के बाद में गायत्री मंत्र के साथ में परंतु प्रण <coughs> प्रणव सहित बीज मंत्र सहित द्वादशाक्षर मंत्र का श्री ध्रुव को उपदेश नानक जी ने दे दिया है ध्रुव ने जो भजन प्रारंभ किया भगवत भक्ति के द्वारा इनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि छठे महीने तो जितनी भी सृष्टि में प्राणवायु थी उस तो सारी प्राणवायु को ये पी गए। अब जगत में ऑक्सीजन नहीं मिली सब घबरा रहे हैं भगवान की शरण गए भगवान कह रहे हैं कि भाई घबराओ मत एक बालक मुझे पसंद करने के लिए तप कर रहा है श्री ध्रुव उनका दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं कर्म के ऊपर बैठ करके पधारे बोलो ध्रुव प्रिय भगवान की जय मंद विचार किया यहाँ पर मैं हजारों वर्ष तक खड़ा रहूंगा ध्रुव की समाधि नहीं खुलने वाली है जिस कृपा के द्वारा आपने ध्रुव के हृदय में अपनी रूप माधुरी प्रकट की हुई थी उस कृपा को जो संकुचित किया और अपने रूप को जो छुपाया ध्रुव ने अकबर आकर के नेत्र खोल दिए बोले हैं मेरे गोपाल जी कहेंगे जिनका मैं दर्शन कर रहा था जिस स्वरूप का भीतर दर्शन कर रहे थे वो स्वरूप बाहर साक्षात देखा है प्रत्यक्ष दर्शन की अपनी महिमा है व्यक्ति ने वीडियो में दुनिया भर के सारे देश देशांतर सारे जितने भी विस्टिंग प्लेसेस हैं वे सब देखी हुई है परंतु तो जब तक अपनी आंख से नहीं देखता है तब तक संतोष नहीं होता है इसलिए नदी नाले पार करके इतना मेहनत करके भी व्यक्ति कहीं न कहीं जाता ही है इसे साक्षात्कार की अपनी महमा है और ध्रुव को कृष्ण का साक्षात्कार जब हुआ नारायण का तब अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है स्तुति करें कैसे अभी तो अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ है भगवान के मन में विचार आया कि ध्रुव को तो इतना लाड़ मर रहा है कि गोदी में लेकर के पुचकार लू पंत तो मन में विचार किया कि ध्रुव को मैंने छुआ सो ही ये कहीं चतुर्भु रूप नहीं हो जाए तो अपनी उमरते हुए को कहीं कहीं के के लिए, रोकने के लिए, रोकने बीच में कहीं रेजिस्टेंस लगा करके शंख लगा करके ध्रुव के कपोल का स्पर्श कर लिया साक्षात स्पर्श नहीं किया शंख के साथ में वेद में शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को संपूर्ण तो हो गए, बोलना नहीं है बोलना यह है जब मैं आपकी वंदना कर रहा हूं योन तक प्रविष्य मोहवाच विमान मेरी सोई हुई वाणी को जिन्होंने जगाया मैं उनको प्रणाम कर रहा महार मुझे संतों का संग मिले मेरे नारद जी गुरु जी कह दे कि हाँ बेटा हो जाते यार बालक में तो साहब वैसे भी ज्यादा होता है जोश यदि कोई चढ़ा दे उसे प्रोत्साहन दे दे तो वो तो तुरंत कूद पड़े तो वो कह रहे हैं ये संसार रूपी जरासी तलैया और कोई बढ़िया है क्या संसार के लोगों का तो स्वभाव है कि वे छोटे छोटे से तालाबों को छोटे छोटे सी झीलों को सागर का नाम दे देते हैं कि ये क्या है बोले ये भोपाल सागर है बोले ये क्या है बोले सागर है ये क्या है बोले राय समुद्र है।, है जरा जरा सी झील ऐसे ही संसार का भी नाम दे दिया गया एक्जिग्रेशन करते हुए उनका हाइपरबोन में एकदम नाम दे दिए ये अर्थशोक्ति में कि संसार समुद्र संसार समुद्र जरा सी तलैया नारद जी <coughs> यदि कहें तो इस संसार समुद्र को चुटकियों में पार कर दूं इसलिए संतों का संग मुझे प्राप्त हो प्रभु आप में वृद्ध गति बिराजमान है जैसे समुद्र में मछली भी है और समुद्र में मगर भी है मछली और मगर का बैर हो सकता है पंत समुद्र के साथ में न मछली का बैर है न मगर का बैर है ऐसे ही माया का भगवान के साथ में कोई बैर नहीं है जीव को माया मोहित कर सकती है, भगवान को मोहित नहीं कर सकती है ये विरुद्ध गति अनिशम पतंती विरुद्ध गति एक साथ भगवान में विराजमान है महारे हमारी आप ही रक्षा करेंगे भगवान बोले ध्रुव मैंने तुझे 36000 वर्ष का पृथ्वी का राज्य दिया अंत में तू मुझे प्राप्त करेगा ऐसे जिसने कहा है श्री ध्रुव लौट करके आए राजा स्वयं सजा करके आए जिस सुरचि ने राजा को बुरा विचार करके भेजा था वो ही सुरची ध्रुव को आशीर्वाद दे रही है कि बेटा जीत आ रहे जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा है उसको सभी लोग प्रणाम करते हैं श्री ध्रुव को राज्य पर विराजमान किया राजा उत्तान पात्र भगवद गति को प्राप्त हुए ध्रुव के छोटे भाई उत्तम एक दिन शिकार खेलने गए किसी यक्ष ने इनको मार दिया इन्होंने कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी तेरह अयत कु बध किया ने कहा कि बेटा सूना दुतम पानी तुम अब इस जीव हिंसा को त्याग करो जो सूना माने जीव हिंसा है वह कलयुग का स्थान है और अधर्म का मित्र है अधर्मी के द्वारा ठाकुर की प्राप्ति नहीं होती है धर्म के द्वारा ठाकुर की प्राप्ति होती है ऐसे जिसे कहा है उस समय कृतकृत्य होकर के श्री ध्रुव ने तुरंत ही युद्ध समाप्त कर दिया कुबेर की तो भट्टासनी शनि की आंखें खुल गई युद्ध जीत रहे हैं श्री ध्रुव और फिर युद्ध को समाप्त कर रहे हैं बीच में और शरणागति ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं कह रहे हैं तुम्हें जो चाहिए वो बरदान मांगो इन्होंने बरदान मांगा समय कामान काम कामा कामेश्वरों वैश्वरो वरदान मांगते हुए विराजमान हुए श्री ध्रुव भगवत धाम को पधार जिसमें भजन करने के लिए पधारे भगवान विमान अपना भेजते हैं श्री ध्रुव उनको देह त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ी आया जो विमान उसमें बैठकर के श्री ध्रुव भगवत धाम को पधारे बोले श्री ध्रुव महाराज की जय ध्रुव जी की मेहमा का श्री नारद जी प्रचेताओं की सभा में गायन करते हैं कि नूनम सुनी पतिदेवता तप प्रभाव से सुत गति दृष्टुपायान अभी वेद बाधि नैवाधि प्रणंति योगिना प्रवंत किम नि बोले बड़े बड़े योगी ध्रुव की गति को प्राप्त नहीं कर पाई फिर अन्य कोई दूसरा राजा कैसे उस गति को प्राप्त करेगा श्री ध्रुव उनने मेरे कहने से भगवत भजन के मार्ग को अपनाया मेरा शिष्य वह धन है धन्य है जगत में गुरु की महिमा का शिष्य गायन करते हैं परंतु यहाँ ऐसा प्रतापी शिष्य हुआ जिसकी महिमा का गुरुजी गायन कर रहे हैं ये ध्रुव के चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी ध्रुव चरित्र में ही आज का जो कथा प्रसंग है उसको विश्राम प्रदान कर रहे हैं कल के कथा प्रसंग में पुरंजन पुरंजिनी का उपाक्षांत श्री वृत्रासुर की स्तुति श्री नृसिंह भगवान की जो कथा है उसको कल था, पर में लाले की कथा पता पढ़ करेंगे वृंदावन हरि लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि राधा राधागण बोल भंडारे हारी लाल की जय yeah. जय yeah. yeah. yeah.